श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातः द्वितीय अध्याय के कितने श्लोक हो गए थे इक्यावन हो गया था हाँ इक्यावन हो गया था बाहन चलेगा निष्काम होकर के कर्म करने पर इसको कहा गया योग सम बुद्धि से कर्म करना जय पराजय लाभ हानि सिद्धि असिद्धि ये विचार नहीं करके कर्तव्य समझ करके सदिहित कर्म करना योग है कर्मयोग और तो कर्मयोग अनुष्ठान करने से अंतगण शुद्धि अंतगण शुद्धि होने से ज्ञान होगा तब तो यहां प्रश्न है योग अनुष्ठान करने पर अंतगण शुद्धि होने पर जो बुद्धि होती है निश्चय आत्मिया बुद्धि ऐसे बुद्धि कब प्राप्त होती है इस शंकांशे उसका उत्तर है यदा ते कलिलं मोहकली बुद्धिष्यति तथा गंता से श्रुत यदा ते तुद्धि मोह कलिलम तदा मोहकली व्यत जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति मोह हे भ्रांति ब्रम ज्ञान मोह ये मोह है अज्ञान के कारण मोह के अज्ञान से मोह ब्रह्म जैसे रज्जु के ज्ञान नहीं अज्ञान के कारण सर्प सर्पभ्रम होता है स्वरूप के अज्ञान के कारण भ्रम ब्रह्म है क्या मेरा स्वरूप ज्ञान नहीं होने से देह में हम बुद्धि अहंता देह में हम बुद्धि होने से देह संबंधि में ममत्व देह में तो देह संबंधी मेरा ये अहंता ममता रूप जो बुद्धि है ये मोह का कलिल है गहन मोह का गहन गाढ़ापन मोह अनाधिकार से दृढ़ होकर के इतने दृढ़ है में है देह में नहीं हूं देह मेरा देह जड़ मेरा देह में देह नहीं जो मेरा है वो मैं नहीं हूं मामा मिय जो मेरा मेरा गृह मैं नहीं हूं घर में मैं रहता हूं मेरा गृह मैं नहीं हूं इसी प्रकार देह मेरा है तो मैं देह नहीं हूं तो भी इतने दृढ़ होकर के बैठा है तो अहम मनुष्य ये बुद्धि अहम पुरुष अहम स्त्री अहम मनुष्य जब तक इसे बुद्धि है तब तक देह में अहम बुद्धि है और में जब अहम बुद्धि है तो देह संबंधी भाई बंधु पिता पुत्र आदि में महमत्व तो बुद्धि धन संबंधी मेरा मेरा महमत्वधि तो ये जो मोह बुद्धि तुम्हारे ये मोह के गहन को कालुष्य को हमेशा ही पार कर, कर ले व्यति तरी सती भी अति तरी सति तो पार कर लेगा अतिक्रम कर लेगा विशेष रूप से पूरा पुरात पार कर लेगा तब तो विवेक ज्ञान होता है तो तदा श्रोतव्यूत निर्वेद होता है वैराग्य तब तो वैराग्य प्राप्त होता है अंतगण शुद्ध होकर के ऐसे निश्चियात्मिका बुद्धि कब होती है निश्चयात्म बुद्धि क्या वैराग्य दृढ़ हुआ बुद्ध जो तो बुद्धि है जब तब वैराग्य दृढ़ नहीं है वो बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है जहां वृहतारण्य क्रम आया पांडित्य निर्विद्य बाल्य ने तिष्ठाचेत तो श्रुति में आया पांडित्य समाप्त करने पर पांडित्य समाप्त श्रवण जन्य ज्ञान हो तो पांडित्य हुआ किंतु तो पांडित्य हुआ कब मालूम कैसे होगा यदि शास्त्र से आपको मालूम समझ में आ गया एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य है अजगत मिथ्या है ये यदि ज्ञान आपको हो गया तो मिथ्या प्रपंच में फिर आसक्ति नहीं होनी चाहिए जब तक ब्रह्म ज्ञान है सत्य तो बुद्धि है आसक्ति है भोजन करने की इच्छा है भूख लगती है और सामने रखा गया खाद्य खाने की इच्छा होगी जरूर भूख लगती है तो क्योंकि जब समझ लिया ये खाद्य तो ऐसे ही बना गया लकड़ी से मिट्टी से लड्डू बने प्लास्टिक है केला है ऐसे तो बनाते सुंदर दिखता है, कि तो है किन्तु जान दिया खाद्य नहीं है ऐसे लकड़ी के मिट्टी के लड्डू बनाएंगे सेव बनाएंगे केला केला अंगूर को रखा था प्लास्टिक के केला अंगूर दिखता है काले काले अंगूर बड़ा सुंदर दिखता है क्यों देखो तो प्लास्टिक है केला भी अभी जो निश्चय हो गया खाद्य नहीं भूख लगते समय खाने की इच्छा होगी अब भूख नहीं लगे तो खाने की इच्छा होगी जितने भूख लगाने पर खाने की क्यों इच्छा करे क्यों समझ रहा है ये खाद्य नहीं है जब ऐसे यदि निश्चय हो जाए कि ब्रह्म से भिन्न मिथ्या है मिथ्या तो फिर उसके में इच्छा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इच्छा होती है अर्थात तो मिथ्या तो बुद्धि दृढ़ नहीं हुई पांडित्य हो गया शास्त्र से ज्ञान हो गया यही तो है ज्ञान ब्रह्म से भिन्न सो मिथ्या प्रपंच मिथ्या ये दृढ़ निश्चय हो जाए अ दृढ़ मैं नहीं हूं यह दृढ़ निश्चय हो जाये बड़ा कठिन है समझ में तो आ जाता है थोड़े से समझने के बाद भी इतनी दृढ़ता नहीं होती तब तो अज्ञान के कारण जब तक अज्ञान मूल बीज कारण है कारण है अज्ञान अज्ञान जब तक तो है तब तो तक तो भ्रम होता ही है राज्य को जब तक तो देख लिया नहीं देखा तब तो तक तो तो सर्प है समझ गया सर्प नहीं बहुत सब लोग कहते ठीक है किन्तु रज्जू का ज्ञान है क्या यदि सर्प नहीं तो क्या है कोई माला कोई दंड कोई भूचिद्र कोई जलधारा पानी चलता है कुछ ना कुछ कहते हैं तभी जब तक अधिष्ठान रज्जू का साक्षात्कार दृढ़ निश्चय नहीं हो तो तब तो ब्रम रहता है तो कहते हैं ब्रह्म शास्त्र श्रवण करते करते साक्षात्कार तो बाद में होगा शास्त्र में श्रद्वा है बार बार विचार करके दृढ़ निश्चय होता है तो संसार से वैराग्य होता है और संसार से वैराग्य होने पर ही आगे ज्ञान मार्ग में जाएगा अथवा भक्ति भी करेगा भक्ति करे ज्ञान मार्ग में चले कहने के लिए भक्ति सरल है सरल ठीक है मना नहीं कहते बहुत सरल है किंतु जितने, जितने जितने भक्ति करे पर ईश्वर की भक्ति करे तो संसार से वैराग्य होना चाहिए जो अच्छे भक्त है संसार शिविरता सांसारिक पदार्थ इच्छा करने वाले परमात्मा का भक्त नहीं होता है परमात्मा जो भक्त है वो सांसारिक के पदार्थ की इच्छा नहीं करता है तो तब जब तुम्हारी बुद्धि मोह गहन को पार कर ले तो वैराग्य को प्राप्त करोगे किसका वैराग्य श्रोतव्य से श्रोत जो कुछ सुना हुआ है जो सुनने योग्य है इससे वैराग्य क्या जब समझ लिया ये मोह को पार कर लिया बुद्धि शुद्ध होगी एक अद्वित तत्व तो, शास्त्र विहित तो कर्म करने से जो फल है सतर्क सुन करके कर्म करे ये सब आगे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता कब जब वैराग्य दिल हो गया तब तो होता है तो ज्ञान मार्ग में तो योगारूढ़ से तस्वीर सम कारण योग में आरूढ़ होना चाहता है तो पहले कर्म करे आरुक्षर मुनि योगम कर्म कारण ज्ञान योग में आरूढ़ होता ना चाहता है तो कर्म करना पड़ता है आवश्यक है कर्म कौन सा कर्म छात्र भी तक कर्म उपासना तीर्थार्थना जप ध्यान सेवा यज्ञ दान तप सब कर्म करना है कर्म किसी ने करना है किसी उद्देश्य से किस फल के लिए कुछ नहीं किसले बस परमात्मा को अर्पण करना परमात्मा की प्रीति ये भी नहीं समझना कुछ नहीं चाहना अपने कर्तव्य करना है यही, यही परमात्मा की कृपा कुछ यदि अपने शरीर से अपने मन से कर्म कुछ उपासना हो गई यही बड़ी परमाती कृपा और कुछ नहीं चाहिए समय तक तो जो नहीं करता समय उसका जाता ही है जो व्रत नहीं करता उपासना नहीं करता है भगवान का नाम जप नहीं करता शास्त्र श्रवण नहीं करता है उसका समय जाता है समय बचता है एक महीना आप श्रवण करो तो समय आपका एक महीना चला गया जो श्रवण नहीं करेगा उसका एक महीना बच जाएगा ना <laughs> समय तो क्या बराबर तो इतने समय का सदउपयोग हो रहा है ये परमात्मा की कृपा है धन के उपयोग हो गया तो वह परमात्मा की कृपा है और मन के थोड़ा चिंतन के जप ध्यान किया तो परमात्मा की कृपा से होगी गया बस इतनी ही समझना नहीं तो परमात्मा की विशेष कृपा नहीं हो मनुष्य के पास क्या सामर्थ्य ही मनुष्य जो जब ध्यान पूजा पाठ करता है उसका मन में कभी क्या क्या आता है वासना अनाधिकार इतने वासना है कोई बैठकर ध्यान करता है तो समभाषना की तरंग हो क्या क्या मन में आते हैं व्यर्थ नहीं चाहता तो आ जाते हैं मन को कहा से खींच लेते जब तुम ऐसा मुह को पार कर ले बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब संसार से वैराग्य हो जाएगा तो तो जो सुनावा जो करना है जो कर्तव्य जो, जो किया सब आगे कुछ नहीं आरु रुक्ष मुनिर्योगम कर्म कारण मुचे योगा रुस सतर्से हो गया ज्ञान योग में आ गया तब आगे समह कारण सब संसो त्याग कर्म त्याग वर्न कुछ नहीं आगे वेदांत श्रम संस्य कुरियात सब छोड़ करके श्रवण मनों ने करना है तभी तब तक तुम्हारे तुमको कर्म करना चाहिए तब शुद्ध हो जाने पर ही वैराग्य होता है तब सब श्रोतव्य श्रुतज से निष्फल हो जाता है तब समह निवृति सबका त्याग तभी होता है बोलो बुद्धिशुद्धि का सब यही उपाय है निष्काम कर्म भक्ति उपासना से ही जो शास्त्र भी तो कर्म वो करें निष्काम होकर करे बुद्धि बुद्धिशुद्धि का प्राणायाम भी एक साधन है प्राणायाम भी करे तो अंतगुण शुद्ध होता है और बाकी यही यही कहते कर्मयोग वही बुद्धि बुद्धिशुद्धि का कारण कर्मयोग कर्मयोग निष्काम कर्म शास्त्र भी तो कर्म करे निष्काम होकर यज्ञ दान तप सब जितने यज्ञ आदि शास्त्र शुति भी तो यज्ञ नहीं हो पाता है दान तप भगवान का भजन जप शास्त्र श्रवण तो यही तो सब करना है यही करते करते अंतगुण शुद्ध होता है जितने जितने निष्काम होने का ये बड़ा है कुछ करते समय निष्काम कुछ अपेक्षा नहीं करे कुछ करे और सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करके हमेशा ही कहीं भी किसको देखे परमात्मा तो बुद्धि और कोई कुछ कहता को तो उसको सहन करना उस समय परमात्मा बुद्धि नहीं रहती ना वासुदेव सर्वम पढ़ते समय वासुदेव सर्वम और कोई कुछ कहता को तो तुरंत उसके ऊपर क्रोध हो जाता है ऐसा जा क्यों कहा झगड़ा क्यों करते झगड़ा करते समय वासुदेव सर्व में बुद्धि रहती है वासुदेव में बुद्धि जैसी बनी रहे तो झगड़ा करेगा यही होता है उसको सुन जो सुना हुआ इसको जीवन में घटा हमेशा उसमें रहे और हमेशा उसको विष्णु विष्णुस्मरणम दुखम भगवान को भूल जाना ही दुख है दुखम विष्णु वो परमात्मा को भूल जाना परमात्मा याद रखना अलक्ष्य का ध्यान रखना क्या चाहिए हमको तब तो अंतगुण शुद्ध होता है अंतगुण शुद्ध हो तो कैसे पता चलेगा बस वैराग्य ही उसका कसोटी अंतगोण शुद्ध हुआ कैसे कोई नहीं सोचा कि हमारा अंतगोण अशुद्ध है हाँ बड़ा शुद्ध है हम भगवान को प्राप्त तो करना चाहते हैं राजद नहीं किन्तु वैराग्य नहीं होता है मतलब अभी अंतगोण की शुद्धि जितने शुद्धि चाहिए कुछ शुद्धि हुई है बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं क्यु जितने चाहिए इतना नहीं हुआ जब तक वैराग्य नहीं हुआ अभी कहते मोह कल को करके विवेक जन्य ज्ञान हो जाएगा तो, तभी कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा फिर जिज्ञासा बढ़ती ब्रह्मा परमात्मा तत्व तो को जानने की इच्छा अंतगुण शुद्ध नहीं होने पर भजन साधन तो करते हैं, लगता हम बहुत भजन करते हैं, बहुत लोग मानते हैं हम बहुत पढ़ लिया बहुत भजन कर लिया कोई कहते पढ़कर क्या होगा हमने बहुत पढ़ लिया उसका हमको करना है ये भी एक कुछ लोगों बीमारी और भजन हम हम भजन करते अपने को मानते हम इतना हजार इतना करोड़ लाख जप कर लिया इतने हम जप करते इतने हम करते इसे हम करते तीर्थासन कितने बार तीर्थार्थ कर दिया कुम्भ तीन बार तीन कुंभ गया सौ दर्शन कर लिया भजन हम बहुत करते ये जो भावना हो जाती है ना इससे आगे कुछ नहीं बढ़ता है लगता है हमने हम बहुत हम करते हैं बहुत करते बहुत करने वाले को बैराग्य होना चाहिए देखो बैराग्य हुआ या नहीं हुआ बहुत आपने किया मना नहीं क्या जरूर किया बहुत आपने क्या सब लोग करते है किन्तु करने के बाद देखो बैराग्य क्यों नहीं होता है तो सच्चे वैराग्य नहीं होता तो मैंने कुछ नहीं किया जो किया है उसका फल है वैराग्य होना चाहिए भक्ति करते भगवान के तो भक्ति इतने बड़े भगवान के प्रति आसक्ति इतने भक्ति बढ़ जाए संसार से आसक्ति हटे और नहीं हटता है तो भक्ति में नहीं कमती हुई तो उसके आगे आगे बढ़ना पड़ेगा यही करना पड़ता है और वो विचार करे कितने समय चले गए कितने साल चले गए कितने बाकी रहा कब परमात्मा प्राप्त करेंगे हम हाँ बहुत भक्ति करते बहुत करते बौद्ध छात्र ज्ञान सब बहुत बहुत तो हो गया किंतु भगवान का दर्शन कब होगा साक्षात्कार कब होगा ये क्यों नहीं होता है ये विचार करें तब जो संतोष होता है ना हम कुछ करते कुछ करते कुछ कर लिया बहुत कर लिया ये भावना जब हम कुछ क्या कर लिया यदि फल प्राप्त न तो क्या कर लिया भोजन बनाता है बहुत देर से गर्म कर रहा है और चावलों चावलो गर्म नहीं होता है बहुत देर से हम करे हम कर रहे करे, करे बैठ गए देखा है देखा तो पानी जैसे जैसे ठंडा है चावलो जैसे तो फिर क्या हुआ बहुत देर से गर्म करने का क्या, क्या मतलब हुआ गर्म कर तो पकाते भाज हो जाना चाहिए भोजन बन जाने चाहिए भोजन नहीं बनाते हम बहुत करते बनाते बनाते बनाते क्या है क्या बनाते देखा क्या चूल्हा बंद है जलते नहीं तो ये जदीज होता है भक्ति होती है और कुछ कर्म करते हैं निष्काम कर्म अंत कोषव से होता है तो जिज्ञासा होती है तभी जिज्ञासा होती जानने की इच्छा होगी सुनने की इच्छा होगी फिर भी कितने लोग ऐसे सोते हैं सब सो कुछ है क्या करना है हमको भक्ति करते बड़ा सरल और कोई बता बताते नहीं सरलता शरणागत हम तो शरणागति ही जब भक्ति के कुछ हम तो परमात्मा के शरण में स्थित है बस कितने सरल शरणागति और कभी को कुछ करने के लिए क्या करना है हमें तो शर्णागति है बहुत बड़ा सा सरल साधन सबसे बड़ा साधन है स्वर्णागत हो जाओ और कुछ करने का नहीं बाकी क्या समय कैसे करेंगे प्रपंच में सब कुछ करो उस समय शरणागति नहीं भगवान का भजन का जब नाम आएगा तो हमें तो शरणागति अर्थात नाम जब करना जरूरत नहीं भजन की करना जरूरत नहीं यज्ञ दान तब तो करना जरूरत नहीं क्योंकि शरणागति बड़ा सरल साधन हमें वहां जब मोक्ष के लिए भक्ति के लिए नाम आएगा उस समय तो हम शरणागति और झगड़ा करते समय धन कमाने के लिए घूमने पीने के लिए शरणागति नहीं उस समय तो बुद्धि उधर लगी ये शरणागति नहीं है शरण में आ गया मतलब जो मिला वही ईश्वर के प्रसाद समझ के सहन कर तभी शरणागति किसके शरण में आ गया वो लात मारे प्रेम करे कुछ मिले सबको ग्रहण करो ईश्वर के शरण में आ गया तो अपने को अर्पण कर दिया जो ईश्वर देते स्वीकार कर लो तभी तो सब कर लेना तभी तो ग्रहण कर लेना तभी तो शरणागति उनके शरण में आ गई शरण कहाँ है अपने मन में ऐसा होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ, ऐसे करेंगे तो शरणागति कहा भजन साधन करते सा हम गति, यार भजन नहीं करेगी शरणागति होगी तो उनका काम उनका दायित्व भगवान का दायित्व हम शरणागति कर देंगे दिन तो पांच दस बारह और उनका काम है हमको मुख्य देना बाकी सब हम करेंगे अ के दे हम आपके शरणागत है हम आपको भूल लेना है नाथ मैं आपको नहीं भूलू तुम्हारा काम है हम बस लिख कर देखो पढ़ लो ये सब सरल मार्ग है बड़ा सरल मार्ग है क्या सरल मार्ग है? कहने के लिए सरल मार्ग शरणागत का अर्थ है शरण में आ गया मतलब और कुछ नहीं पूरा सब अर्पित तो हो गया और जो प्राप्त होता है सहन करना चाहिए जब नहीं सहन करते तो क्या है हम चाहते ईश्वर कुछ चाहते हम उसे अलग को चाहते ये शरणागति है ईश्वर जो आपको प्राप्त होता है उसमें ईश्वर इच्छा कारण है आपके कर्म से जो प्राप्त हुआ जो शरणागत है उसको ग्रहण करेगा या विरोध करेगा यदि विरोध करता है तो शरणागत नहीं और यदि शरणागत है तो जो प्राप्त होता है स्वीकार करना ग्रहण करना यही सारे शास्त्र के सहन करने का है जितने प्राप्त होता है सहन करना है अब कर्म पर भोग करना होता है और अपने को शुद्ध करने के लिए दूसरे में दोष नहीं देकर अपने दोष से देखें अपने दोष को दूर करना यही करना है शुद्धि परमार्थ को कैसे प्राप्त करेंगे आगे बताते हैं श्रुति वे प्रतिपन्नाते यदा स्थाते निश्चला समाधा व चला बुद्धि दायोगमा बाप्ष्यसी। दायोगमा बाप्ष्यसी। दे दे दे यदा यदा, आ, यदा, आ, यदा यदा ते बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि निश्चला स्थाप तदा अचला बुद्धि समाधु समाधु अच्छा, तदा योगम तोग यदा तव तब अचला निश्चला पहले शक्ति पन्ना बुद्धि अचला निश्चला स्थाती तदा समाधु योगम योग्यति जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाए पहले बुद्धि कैसा है श्रुति विप्रतिपन्ना श्रुति वेद वाक्य शास्त्र सुन करके विप्रति विरूद्व प्रतिपन्ना नाना प्रकार इस कर्म करने से ये फल मिलेगा ये उपासना करना चाहिए इधर करना चाहिए ये यहां जाएंगे तो शीघ्र ज्ञान होगा वो काम करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी विभिन्न प्रकार सुनते सुनते मन में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कोई किसी उपाय भगवान के पास उपासना करता है थोड़ी देने के बाद कहता है वहां ये उपासना बड़े सरल हो वहां उपासना करो जल्दी इससे संत के पास जा तो शीघ्र ज्ञान हो जाए वहां जा तो सिद्धि मिल जाएगी वहां जाओ धन मिल जाएगा ये सब सुनते सुनते सुनते जो धन ख्याति सिद्धि वो तो बहुत निकृष है परमात्मा प्राप्ति के लिए भी विभिन्न मार्ग सुन सुन करके लगता है ये सरल है वो सरल है ये सरल है कुछ कुछ जो नया नाम लेकर नया लोग बताते हैं हम सरल उपासिक भगवान को दर्शन करा देंगे बड़ी अच्छी बात है कोई शक्तिपात करेंगे तो शिघ्रता के अधिकार हो जाता है लोग दौड़ते हैं सरल है ना सीधा इस शरीर में आत शक्तिपात कर दिया तो बस समाधि लग गई कोई ध्यान करते बोले पढ़ने सुनने से कुछ नहीं हम ध्यान बताएंगे कोई ध्यान करते तो बड़ा हम कर ध्यान करते पूछा किसका ध्यान करते बोले हम ध्यान करते किसका ध्यान करते हम ध्यान करते बस हम ध्यान करते ध्यान करते मतलब किसका वो ध्यान का क्या है सब छोड़ करके रहना कुछ किसका ध्यान ध्यान का तो चिंतन ध्यान है चिंतन चिंतन है ध्येय कोई होना चाहिए तो उनका चिंतन करेगी ध्यय के बिना भी ध्यान ऐसे भी सिखाने वाले सीखने वाले करते हम ध्यान करते क्या विक्षभ चित्त में होता है मन इधर उधर भागता है सब चिंतन छोड़ करके कान में रुई लगा दो आंख बांधो मुखमौन रहो खाद्य थोड़ा संयम करो ध्यान करो ध्यान करते हैं थोड़े मन विक्षेप सट गया फिर लय अवस्था किसकी आ गई थोड़ी नींद आ गई बात सुनते समझते हमारे ध्यान बड़ा ध्यान लग गया मन को तो इधर उधर भागता है स्थिर करना कठिन थोड़े विक्षेप शांत होकर स्थिर हो गया लय अवस्था आ गई उसमें बड़े प्रसन्न के बड़ा हमारा मन ध्यान लग गया ध्यान लग गया हम ध्यान करते किसका ध्यान करते किसका ध्यान करना मन स्थिर हो गया बस किसका ध्येय नहीं है ये ध्यान नहीं है ध्यय के बिना ध्यान नहीं हो सकता है ध्यान है ध्यात्री, ध्याने परित्यज्य क्रमा ध्येय का गोचर पहले मैं ध्यान करा हूं ध्यान करते करते अंत में मैं ध्यान करा ये भावना छोड़ दे ध्यान क्रम ध्येय का चित्त का प्रवाह चले ध्येय का चिंतन लगातार चले ये नहीं होता इसे ध्यान मार्ग में अर्थात विभिन्न प्रकार साधन सुन करके विक्षेप होता है चित्त में सुनते सुनते कोई परमात्मा की विशेष कृपा किसके ऊपर हो यह सात्य मार्ग पर चलता है शास्त्रों को प्रमाण मानकर चलता है बाहर सुनकर के उससे विक्षिप्त नहीं मोहित नहीं होता है बहुत तो लोग जो शास्त्र श्रवण नहीं कर पाते शासन नहीं करते और अपने को बुद्धिमान मानते इधर उधर पुस्तक पढ़ते तो उनको कभी कुछ सुना कभी कुछ सुना इधर और इधर उधर करके भटकते रहते हैं पढ़े लिखे होने से बहुत बुद्धिमान होने पर भी जब ये मार्ग पर नहीं आया महापुरुष के कि कृपा नहीं हो गुरु की कृपा नहीं हो ईश्वर की कृपा नहीं हो तो भटक जाते हैं चाहते हैं कि किन्तु कभी इधर कभी उधर कभी कोई नया नाम से शुरू कर दिया उधर भागे फिर कोई शुरू कर दिया बहुत लोग उसके पीछे जाते उधर भागे जहां बहुत लोग जाते उधर भागो इधर कोई कोई नया शुरू कर दिया उनका नाम सुना चलो उधर भी चलो ये कहते श्रुति सुन सुन करके अनेक साध्य साधन संबंध सुन करके वेद वाक्य सुन करके विक्षिप्त श्रुति तुम्हारी बुद्धि है जिसम स्थिर हो जाएगी या स्थिर निश्चल हो जाएगी निश्चल का था विक्षेप रहित तो हो, हो जाए जब तो स्थिर हो जाए खास करते निश्चला निश्चला विक्षेप चलन परिचित तो होता है तब तो समाधो अचला बुद्धि समाधि में समाधि यहां शब्द का था आत्मा पहले एक बार आया था समाधि शब्द का था अंत यहां समाधि शब्द का था आत्मा समाधि का था नहीं योग अभ्यास कर समाधि लग जाए चित्त समाधि चित्तम अस्मृति समाधि आत्मा उसे आत्मा में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी समाधो बुद्धि अचड़ा हो जाएगी आच, समाधो का क्या तो हो गया आत्मा में बुद्धि अचड़ा हो जाएगी बाहर से हटकर करके स्थिर हो गई विभिन्न साधन सुना हुआ सुन है विभिन्न साधन सुनकर के मन विक्षिप्त है इधर उधर भागता है जब वो स्थिर हो जाए आत्मा विषय तो आत्मा में बुद्धि स्थिर हो जाएगी आत्मस्वरूप का चिंतन बाहर से छोड़कर के सनमार्ग में चलने पर बुद्धि समाधि आत्मा में स्थिर हो जाए तब अचल व अचल का क्या है आगे विकल्प रही था कोई विकल्प कल्पना नहीं है मन में ध्यान करते विकल्प कल्पना करते उधर क्या है उधर क्या है मन पहले स्थिर हो जाए लक्ष्य के वो फिर धान अभ्यास करे तो अचला तभी हो जाती विकल्प रही थे अंतगा समय योगो को प्राप्त करेगा तदा योगम अब कौन सा ज्ञान योगम तब विवेक प्रज्ञा विवेक बुद्धि को, को प्राप्त करोगे तब समाधि को प्राप्त करोगे तब उस विवेक बुद्धि को प्राप्त करोगे तब अर्थात पहले जो शास्त्र सुना हुआ उसमें से ठीक इधर उधर छोड़ करके एक शास्त्रीय मार्ग पर आ जाए बहुत सुना हुआ है बहुत सुन करके बहुत प्रकार मन में विक्षेप होता है कितने सामान्य व्यक्ति सामान्य पहले किसकी भक्ति करेंगे जो बड़ा है उनकी भक्ति करेंगे बड़े शिव जी या विष्णु जी बड़े राम बड़े या कृष्ण बड़े ये बहुतों तो के जीवन में पहले आ जाता है कभी तो राम भक्त राम नाम सुना राम राम के या फिर बाद में कोई पढ़ा भागवत तो कथा सुना भगवान श्री कृष्ण का नाम बढ़ा श्रीकृष्ण बढ़े फिर कोई श्रीकृष्ण नहीं श्रीकृष्ण तो अब बता वो जो अवतारी विष्णु भगवान वो बढ़े उनका चिंतन करना चाहिए फिर उनके करते थे कहीं गणेश पुराण का एक गणेश गीता है गणेश ही सौसे बड़े कहीं देवी भागवत पढ़ा देवी सौसे बड़े ब्रह्मा विष्णु भाई सबसे बड़े देवी एक सूर्य पुराण आदित्य पुराण उसका पढ़ो सूर्य भगवान सौसे बड़े इसी प्रकार अलग अलग कारण से कभी किसके भक्त कभी किसका बोलता कभी किसका होता फिर गुरु मंत्र ले लिया गुरु मंत्र किन्तु कोई कहा ये मंत्र में ये मंत्र तो इस तरह का तो मंत्र पूरा नहीं है फिर दूसरे में गुरु से मंत्र ले लिया फिर वो मंत्र पे वो के पर भी प्रामाणिक मंत्र क्या मंत्र चाहिए किसका क्या अधिकार इसको जानने वाले कम है लोग है फिर वो कोई मंत्र दे देते दे सो है सोचते कि हमारे मंत्र बड़ा मंत्र कोई कोई अनधिकार अपने आप मंत्र गायत्री मंत्र छोटे लड़कियों को सिखाते है सब अपने आप जपते अपने भगवान का मंत्र सब मालूम है मंत्र अपने जप करते हैं क्योंकि तो हमारे गुरु कौन है गुरु क्या हमारे अंदर से हमारा मंत्र निकलता है किसी गुरु के पास नहीं जाते हैं गुरु भी सुबह हमारे गुरु नहीं तो गुरु क्या करेंगे हमारा मंत्र तो अपने आप निकलता है ऐसे विभिन्न प्रकार चलता है ये सब इधर उधर छोड़ करके एक मार्ग पर चले सनमार्ग में महापुरुष के शरण में जाकर के तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब योग को प्राप्त करोगी क्योंकि विभिन्न मार्ग पर चलने पर भटकन होता है ईष्ट देवता भी एक ही परमात्मन तत्व है मायांतु प्रकृति विद्यान माया नंत मही जो माया अधिपति हुई ईश्वर है वही ईश्वर अनेक रूप से प्रकट होते हैं कोई विरोध नहीं कभी शिव रूप से कभी विष्णु रूप से कभी गणेश रूप हो कभी देवी हो कोई हो माया अधिपति ईश्वर है ये सब शास्त्र थोड़ा सा ये गुरू कृपा से थोड़ी समझ लेने के बाद ये झगड़ा समाप्त हो जाता है देवता में कौन बड़ा है शिव विष्णु राम कृष्ण ये इनमें कोई भेद झगड़ा कोई ही नहीं झगड़ा भेद तो अपने अज्ञान के कारण मूर्खता के कारण लोग भक्ति नहीं करके आपस में झगड़ा करते हैं ये कहता हमारे मार्ग बड़ा है तुम्हारे मार्ग छोटा है हमारे का मार्ग बड़ा है भगवान श्री कृष्ण के भक्त में कितने प्रकार है कोई द्वारिकाधीशी की पूजा करते कोई विठल की पूजा करते हैं कोई जगन्नाथ पूजा करते तो कोई बांके भी बिहारी की पूजा करते कोई मुकुटा की पूजा करेंगे तो कोई चरणों की पूजा करते एक ही भगवान श्री कृष्ण क्या लगा लो लग, है ना नहीं बड़ा हो, कौन है इसमें भी झगड़ा भूत है ये सब कुछ नहीं एक मार्ग पर स्थिर हो जाए ये थोड़ा सा ईश्वर की कृपा सब्दिरी की कृपा होने पर एक स्थिर मार्ग पर चलता है उसके बाद बुद्धि स्थिर हो जाए तो समाधि आत्मा में स्थिर हो जाएगा मन तब योग को प्राप्त करे के समाधि प्रज्ञा को प्राप्त करके बुद्धि को बुरा श्लोक अभी अर्जुन ने सुना इसे अभ्यास करते करते शास्त्रीय मार्ग में स्थिर बुद्धि हो जाने पर फिर समाधि प्रज्ञा विवेक ज्ञान होने पर बुद्धि प्राप्त हो जाती समाई तो बुद्धि हो जाती है ऐसे ज्ञान हो जाता है तो उसको जानने के लिए थोड़ा पर भी प्रश्न कर रहा है अर्जुन वाचो, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्थस के शव स्थिति किम प्रभाषेत किसीत व्रजेत कि स्थित प्रज्ञ का भाषा स्थिति प्रज्ञा यथित प्रज्ञा जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई प्रतिष्ठित हो गई प्रज्ञा बुद्धि विवेक स्थिर हो गई स्थिर कैसा है अहमस में परम ब्रह्म इसे दृढ़ निश्चय हो गया शास्त्र सुनकर के ही तात्पर्य है अद्वितीय ब्रह्म अपना स्वरूप में ब्रह्म इसे दृढ़ निश्चय जिसका हो गया थीता प्रज्ञा इसे सती प्रज्ञा जिसके विवेक बुद्धि स्थिर हो गई शास्त्र के अनुसार शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र का तात्पर्य है जीव ब्रह्म एक अद्वितीय तत्व है वही ब्रह्म है वही तत्व ही सर्वव्यापक है मया तत्म इदम सर्वम इत्यादि शास्त्र जन ने ज्ञान गुरूपदे सुनकर के जिसका ज्ञान होने के बाद दृढ़ बुद्धि होगी स्थिर होगी प्रति तो प्रज्ञा से का भाषा का भाषा कौन से उसका भाषण वचन कैसे अन्य लोग उसको किस प्रकार कहते किस प्रकार जानते हैं समाधि स्थव समाधि में स्थित है तित्त प्रज्ञ जो समाधि में स्थित तित्त प्रज्ञ उसको कैसे विद्वान लोग शास्त्र में कैसे कहा जाता है और जो स्थितधि हिताधीर्य से सित जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई किम प्रभा से तो वो कैसे अन्य के साथ व्यवहार करता है क्या बोलता है पहला है तित्त के विषय में विद्वान लोग अन्य लोग कैसे कहते हैं और स्थिति किम प्रभाषित तो स्वयं कैसे दूसरे को कहता है उसके बारे में शास्त्र में कैसे ज्ञानी रोग को कैसे कहते हैं और स्वयं वो किस प्रकार कहता है व्यवहार करता है और किमास व्रजित किम उसका आसन व्रजन व्यवहार कैसे कैसे होता है तित्त प्रज्ञा का क्या लक्षण मुख्य है स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है किस लक्षण से मालूम होगा ये तित्त प्रज्ञा है तत्व प्रज्ञा के लक्षण भगवान कहेंगे ज्ञानी के लक्षण जहां शास्त्र में आता है इस लक्षण को ले करके कोई जिज्ञास मुमुक्षु, ज्ञानी को पहचान लेगा ये ज्ञानी पिता प्रज्ञा है इसके लिए नहीं है। लक्षण जहां आता है ये लक्षण ज्ञानी का है इसको ले करके ये लक्षण को देख करके ये ज्ञानी है समझ लेंगे बड़ा कठिन है परमात्मा की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है उसमें और अपने विवेक बुद्धि काम नहीं करती है कहीं महापुरुष ज्ञानी पांच महाज्ञानी हो आपकी श्रद्धा किसी के प्रति हुई किसके के प्रति नहीं हुई अन्य की कोई दोष नहीं अन्य की कोई गलती नहीं उनको भी मानने वाले भक्त है उनके मानने वाले भक्त हैं आपकी श्रद्वा इनके प्रति क्यों हुई दूसरे के प्रति क्यों नहीं हुई यह आप भी नहीं बता सकते हो तो। कोई महा साधक ढूंढता है कहा मैं जिन को गुरू मानूंगा कहा जाऊंगा ढूंढता है कोई घर छोड़कर आकर ढूंढता है देखता है कहीं बड़े बड़े प्रसिद्ध उधर देखा वहां सदा नहीं होती उधर गया उधर गया कहीं मन नहीं लगता है कभी इस प्रकार कहीं महापुरुष के पास गया वहां अपने आप ही समर्पित हो गया उनको मान लिया क्या देखा क्यों इसे हुआ बस वो नहीं बता सकता क्यों इसे हुआ क्यों हुआ हुआ वहां समर्पित हो गया वहां दर्शन करते समय लगा ये तो पर ब्रह्मस्वरूप ये तो ज्ञानी होगी ये तो मेरे अपने आगे पास समर्पित हो जाता है क्यों होता है पहले क्यों नहीं हुआ था अन्य श्रद्धा नहीं हुई यहां श्रद्धा हुई क्यों हुई उसका कारण नहीं और आपकी श्रद्धा नहीं महापुरुष के प्रति हम कहेंगे उनके प्रति श्रद्धा करो कोई कया श्रद्धा करो श्रद्धा है ही नहीं तो कोई कहने से नहीं होगा और यदि श्रद्धा है मना करने पर भी श्रद्धा नहीं जो कोई करला नहीं खाता है कर करला खा रो, करला खाने इच्छा करो जितने कहेंगे थोड़ा खाएंगे लेकर बाहर फेंगे लेकर इच्छा नहीं होती हाँ समझाने से ये शास्त्र के खाना चाहिए तब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आएगा इच्छा नहीं होती तो इच्छा करो इच्छा नहीं होती तो इच्छा कैसे तो करें इच्छा तो नहीं होती कृत्य साध्य नहीं इच्छा भी प्रकार प्रयत्न साध्या नहीं तो, सर... तो ये परमात्मा कृपा से परमात्मा ही सब की प्राप्ति कराते किन महापुरुष के प्रति किसकी श्रद्धा है और बहिर्मुख अत्यंत है उसकी श्रद्धा ज्ञान के प्रति क्यों होगी उसको ऐसे गुरु मिलेंगे बहुत लोग ऐसे भटक जाते हैं भटक जाकर के कुछ अच्छे भी पाप के कारण ऐसे किसी के पास पहुंच गए ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं कहीं कहीं कि हम किसको वो गुरु मानते थे अभी उनके प्रति श्रद्धा नहीं क्योंकि वो वस्तु को कर्म करके बहुत कुछ हो गया हम अब क्या करेंगे कहीं करें तो गुर को गुरु को जो सब्जुरु मानने के लिए शास्त्र में आया अज्ञानी गुरु यदि पता होता चला उसको छोड़ करके गुरु को करने का है अब कहते हम ज्ञानी गुरु कहा मिलेंगे कौन बताएगा किसके पास जाना कौन ज्ञानी गुरु है बता देते भगवान को भजन करो परमात्म की कृपा से जब समय आएगा मिल जाएंगे यानी परमात्म कृपा के बिना प्राप्त नहीं होगा प्राप्त होने पर भी श्रद्धा हो नहीं होगी प्राप्त नहीं होगा क्या क्या अर्थ या तो ज्ञानी लोगते हैं छिप करें तो शर्व को छिपा कर रखेंगे शर कोई नहीं देखे छिपने का क्या अभिप्राय है अपने तो अपनी स्थिति अपने, अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करते ये छिपने का आता नहीं कि शर्य को छिपा कर रखेंगे शर्य कोई नहीं देखे शर्य को देखने पर भी कोई भावना नहीं होगा कि ये ज्ञान तो वही अपने कुछ रहते तो लगता है कुछ नहीं जानते है दूसरे सामने बताते इतने छिपाने का अभिप्राय रहते है ऐसे रहते कोई ऐसे विभिन्न प्रकार स्थिति हो ज्ञानी कोई अपने पागल जैसे व्यवहार करता है कोई ऐसे व्यवहार करता है जैसे प्रकार के हो अपने को प्रकट नहीं करना है आया तो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं तो ज्ञानी का जो लक्षण आया शास्त्र में इस लक्षण के तरह किसी को पहचान लेने के प्रयास से कभी नहीं करना तो फिर लक्षण क्यों कहा गया क्या करना है ज्ञानी के स्वभावत तो ये लक्षण हो जाता है वो तो प्रयत्न करके नहीं करता है स्वभाव से जो लक्षण होता है शास्त्र में कहा गया किसके लिए ज्ञानी के लिए कहा गया तुमको ज्ञान हो गया तुम्हें व्यवहार करो ऐसे आया भगवान कहते जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया हम कहते इसे इस प्रकार व्यवहार करो ऐसा है? ज्ञानी के लिए शास्त्र उपदेश नहीं स्वभाव तो लक्षण उसका होगा फिर उपदेश किसके लिए ज्ञानी के लिए अज्ञान के लिए अज्ञान इस लक्षण के द्वारा दूसरे को तो पहचान नहीं सकता है क्या करेगा जो स्वभाव सिद्ध लक्षण ज्ञानी का है ज्ञानी उसको प्रयास करके एक एक लक्षण अपने में लाए वो प्रयास कर ये सब लक्षण मेरे में आए ये नहीं कि पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाए तब तो उसके बाद हम ऐसे करेंगे वैराग्य चाहिए और सहन कर लेना है वो तो हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हम हम भी वीरक्त हो जाएंगे हम भी सहन कर लेंगे कब पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाए ये नहीं पहले ये सब आ जाए गुण तभी ब्रह्म ज्ञान होगा सब गुण आएगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा ना ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सौ गुण आएगा दुर्गुण हटेगा सदाचार सदगुण आ जाएगा सहनशीलता सहनिशीलता समादी वैराग्य ये सब होने पर ज्ञान होगा या ब्रह्म ज्ञान पहले हो जाए उसके बाद हम सब करेंगे क्या है जो तीता प्रज्ञा के लक्षण कहेंगे उसमें से एक एक लक्षण हमारे में आए दृष्टांत बताया था याद होगा लोहा को गर्म करने तो लाल होता है लाल हो जाता है ना लाल होने के बाद गर्म होता है गर्म होने के बाद तो लाल होता है बताओ एक साथ थोड़ा गर्म हो गया तो लाल थोड़ा लाल होता है और थोड़ा गर्म होता और थोड़ा लाल होता है ऐसे होता है गरम थोड़ा जैसे जितने गर्म होना चाहिए थोड़े थोड़े गर्म होता है थोड़े से लाल होता जाता है ऐसा होता है थोड़े गर्म होने पर लाल नहीं होता है कितने लुहा गर्म होने पर हाथ जल जाएगा तभी तो लाल नहीं होता है कोई विशेष गर्मी अधिक हो जाने पर लाल होता है जो लाल होने लगा वो कम समय में लाल होगा ठीक है लाल किन्तु बहुत देर तक लाल नहीं होता है रहता है बहुत गर्म होकर कालर रहता है बाद में धीरे धीरे लाल होगा जब तक तो लाल थोड़ा सा भी नहीं दिखा तब तो, तो लोहा गर्म नहीं होता है होता है, है? लाल नहीं हुआ तो गर्म होता है ना नहीं इसलिए साथ साथ नहीं हुआ गर्म पहले हुआ लाल बाद में होता है है नहीं साथ साथ में तो क्या है थोड़े गर्म हुआ तो थोड़े लाल होना चाहिए और थोड़े गर्म होता है लाल होना चाहिए ऐसा होता है नहीं तो पहले गर्म हो जाए विशेष गर्म होने के बाद बहुत गर्म हो गया तो लाल होगा पहले गर्म होना चाहिए ना नहीं इसी प्रकार पहले में आप में ये लक्षण आ जाए तो ज्ञान होगा पहले ज्ञान हो जाएगा उसका लक्षण आयेगा पहले लाल हो जाएगा लोहा उसके बाद गर्मी होगी ऐसा नहीं ये सब लक्षण आएगा गर्मी होते होते तो इतने गर्म पानी गर्म करते तो बाष्पो होकर निकल जाता है बाष्प हो जाता है बैल हो जाता है कितने गर्म होने के बाद बाष्पो को निकलेगा उसके पहले थोड़ा सा गर्म नहीं होता है होने के बाद ही बाष्पा नहीं हुआ बहुत बाष्पाव करने के लिए निकलने के लिए बहुत गर्म करते है इसी प्रकार लक्षण जो दिया है लक्षण को साधक अपने में लाने के लिए कहा गया है इसलिए ये जो लक्षण काज्ञान लक्षण ये साधन है अज्ञानी के लिए ये जो ज्ञानी में स्वभावत है अज्ञानी के लिए यत्न साध्य है प्रयत्न साध्य है ये लक्षण होता है इसलिए ये लक्षण इसलिए कहा गया अज्ञानी विचार कर देखे ये सब लक्षण हम हमें आना चाहिए तभी ज्ञान होगा श्री भगवान उवाच अच्छा ये श्लोक को पहले बोलो अर्जुन उवाच श्री भगवाच प्रजहाम गता आत्मनेमना स्थित प्रज्ञोच्य मनोगतान सर्वान मनोगता प्रजहाति प्रजहात्मन आत्मन, आत्मन तुष्ट तदा स्थित प्रज्ञ उसको स्थित कहा जाता है शास्त्र में कहा जाता है विद्वान लोग कहते ये पहला श्लोक प्रथम श्लोक का है स्थित से कहा भाषा कैसे पर्व के द्वारा कहा जाता है कब यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाती पहले काम है इच्छा वासना काम इच्छा कहां रहती मन में मनोगता ने इसलिए कहा मन में आत्मा में नहीं न्याय शास्त्र में आत्मा में मानते आत्मा में नहीं मन में अंतकर्ण में यही मन के द्वारा विषय ग्रहण होकर के विषय में वासना है अंतकर्ण में विषय जितने विषय सेवन करता है फिर उसकी वासना रहती है वासनाओं से फिर इच्छा होती है मन में कामना इच्छा बहुत होती है जितने कामना इच्छा है वो इच्छा ही प्रतिबंधी का है इच्छा ही दुख देने वाले और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो बाकी सारे इच्छा का त्याग सुखम आत्यंतिकम इच्छा त्यजे दुख कारण पारमार्थिक आत्म तत्व को जानते हैं तो दुख के कारण इच्छा को छोड़ो श्लोक मतलब अभी पूर्वाध अभी स्मरण नहीं होता है हाँ ये तो प्रसिद्ध है ये बताएंगे श्लोक है जो इच्छा जितने अधिक करता है इतने दुखी होता है इच्छा कम होने पर अपने आप अनुभव होता है विवेक हुआ इच्छा कम क्या तो शांति है साधक अनुभव करता है जितने बहुत इच्छा है इतने दुखी है फिर विवेक अगर कि एक छोड़ता है तो एक एक से मुक्त हुआ य तो यतो निवृत तत तत विमुचित है जिससे निवृत्त हुआ उसे मुक्त हो गया सबसे जितने निवृत्त हो जाए इतने मुक्त है जितने फैलाता है इतने बढ़ता है इतने बंधन है इच्छा ही बंधन होता है सर्वे छाना ये सर्वेच्छा नाम परित्यागे दुखम क्वापी न दृश्य दे सारी इच्छा के यदि परित्याग कर दे संसार में दुख कहीं भी नहीं है दुख किसी लिये होता है अपने कुछ चाहते नहीं हुआ तो दुख है हम चाहते ऐसा नहीं हुआ तो दुख है क्रोध है फिर दुख होता है इच्छा का सारी इच्छा के यदि त्याग कर दे तो दुख ही नहीं सर्वेच्छा नाम परित्यागी दुखम को आप न दिशा दे दुख कहीं भी नहीं दिखता है कहीं भी है नहीं। तो ही नहीं इच्छाओं का त्याग करते तो कोई दुख ही नहीं सुखम आत्यंतिकम्छन त्यज्षाम दुख कारणम आत्यंतिक सुख चाहते हो तो क्या करना है त्यज्ञाम इच्छा को छोड़ो इच्छा क्या है दुख कारणम दुख के कारण इच्छा इच्छा को त्याग इच्छा का त्याग करूं किसका लाभ क्या होगा आत्यंतिक सुख प्राप्ति नित्य सुख प्राप्त करना है तो नित्य सुख प्राप्त करना यही सब लोगों सात्र शा, का तात्पर्य मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति मन में जितने इच्छा है कामना वासना है सबको छोड़ देता है प्रजहाति जहाति का त्याग करता है प्रकर्ष न पूरा पूरा छोड़ देता है छिपा कर नहीं रखने का है थोड़ा सा भी नहीं रखना है पूरा पूरा छोड़ देता है पूरा बड़ा लगता है हमारे कोई इच्छा नहीं हम सब छोड़ देते हैं कोई इच्छा नहीं किंतु अंदर इच्छा है बोलने के ऊपर ही किंतु अंदर इच्छा है सारे इच्छा को छोड़ दे तो क्या किस कारण दुख होगा बताओ दुख मिला कष्ट मिला कोई गाली दिया कर तो क्या हो गया आपकी इच्छा है सुख से रहने के लिए इससे दुख मिला तो कष्ट होता है हम इच्छा है हमको कोई बुरा नहीं कहे हमको कोई कटुवचन नहीं बोले कटुवचन बोलता है तो दुख होता है हम चाहते हम जो कहते सब लोग मान ले नहीं मानते तो दुख होता है जब समझ जरूरत पड़ता है उसको कहते कहने पर कोई नहीं सुनता है तो फिर चुप रहते किन्तु तो दुखी होते कोई कहता मैं कहता हूं ठीक नहीं मानते नहीं सुनते तो दुखी होता है होता ना और बोल नहीं और जब बोल सकता बोले या नहीं बोल सकता चुप रहे किन्तु दुखी तो होता है यदि इच्छा नहीं रहे माने नहीं माने कोई करे नहीं करे सारे संसार को ठीक करने के लिए इच्छा छोड़ देना साधु जो परमात्मा प्राप्त करना चाहता है बाह्य जगत को ठीक करने के लिए सोचना नहीं बाह्य जगत बिल्कुल ठीक है भगवान ने बनाया समय के अनुसार सत्य त्रेता द्वापर कली चार प्रकार बनाया धर्म धर्म चलता है जो जैसे कर्म करता है उस अनुसार फल प्राप्त करता है जैसे कर्म करेगा आगे से फल प्राप्त करेगा किसका सुधार करना सुधार अपने मन का अपना सुधार करो अपने आत्मा का सुधार करने की भी आवश्यकता नहीं है वो सु, बिल्कुल शुद्ध है अपने मन का ही सुधार करो मन को ठीक करो मन में क्या है बहुत वासना इच्छा है राग द्वेष ये आलुष्य को का, का, हटाना सारे इच्छा को छोड़ना मनोगतान सर्वान पातान यदा प्रकती पूरा छोड़ देता है इच्छा ऐसे कहने से सब छोड़ती नहीं है तो भी अभ्यास करके एक एक पदार्थ की इच्छा छोड़े ये चाहिए करें मन में आता है नहीं हो तो क्या हो गया छोड़ो हमको परमात्मा प्राप्त करना है या इस वस्तु की प्राप्ति करनी है ये बार बार समझे क्या चाहिए परमात्मा प्राप्त दर्शन करना या यह चाहिए क्या चाहिए जब इच्छा किसी की होती है उस सम्मान से पूछो भगवान का दर्शन करना चाहते हो ये वस्तु की इच्छा करते हो क्या चाहते हो तो एक एक दोनों में से एक ही मिलेगा भगवान का दर्शन करना है तो बाकी इच्छा को छोड़ो एक एक इच्छा को छोड़ना पड़ेगा जब जैसे मन तो में आता उस समय ही प्रसन्न करो परमात्मा प्राप्त करना है या इधर जाना है परमात्मा प्राप्त करना है तो इसको छोड़ो ऐसे एस ऐसे करके अभ्यास करके छोड़ दिया मन में फिर कभी मन में आ जाता है फिर छोड़ दिया फिर मन में आता है। बार बार विषय करें नहीं लक्ष्य अच्छा हमारा इधर है ये इच्छा तो इसका प्रतिबंध क्या है विरोधी है ये विघ्रह करने वाले इसको छोड़ना पड़ेगा तो प्रकर्षण जहां पूरा पूरा छोड़ देता है सब छोड़ देगा तो कैसे कहेगा आत्मनि एव संतुष्ट आत्मा में संतुष्ट अपने स्वरूप में ही आत्मा स्वरूप का चिंतन करता है उसमें सम्यक तुष्ट है किसके द्वारा संतुष्ट होता है आत्मना किसी विषय से नहीं बाह्य कुछ प्राप्त नहीं ना धन सम्पत्ति मिल जाता है ना कोई सम करता है कोई पूछता नहीं कुछ नहीं होने पर भी अपने स्वरूप से संतुष्ट है अपने आप ही बस स्वयं नहीं तब जब छोड़ देता है तो स्वयं अनुभव करता है इच्छाओं का आपको अनुभव है कुछ इच्छा कम कर जाता है तो आपको अच्छा लगता है उसे जितनी जितनी इच्छा कम होगा इतने इतने आप स्वयं अनुभव करते हैं पूरा इच्छ, पूरी इच्छा का छोड़ दे अपने आप जो आनंद होता स्वयं अनुभव में आ जाता है ब्रह्म की बात अलग है जितने इच्छा अधिक है इतने दुख है इच्छा काम करने पर सुख मिलता है साधक आप प्रो का अनुभव नहीं जितने जितना अपेक्षा है इतने इतने दुख है किसको छोड़ दिया इच्छा छोड़ दिया निवृत्त हो गया थोड़ी शांति है जब कोई कुछ कार्य करने के बाद शांति क्यों मिलती है? पहले सोचते ये काम करना ये काम करना कर लिया संकल्प समाप्त हो गया और अभी शांति हो गया किन्तु उसके बाद फिर संकल्प शुरू हो जाता है फिर संकल्प जरूरत है फिर चलता है जी पूरा इच्छा को छोड़ दिया जो होगा ठीक है जो कुछ करता है ठीक है अपने आप कर्तव्य प्राप्त अपने मार्ग में चलना पूरा छोड़ देगा तब तो आत्मनि वो आत्मा आत्मा में ही प्रत्यात्म स्वरूप में आत्मा का तो बाह्य प्रत्यय से नहीं बाह्य विषय से नहीं सब मिल गया हम खुश वो नहीं अन्य खुश नहीं केवल परमात्मा दर्शन प्राप्त हो गया परमात्मा स्थित है साक्षात्कार हो गया तो बड़ी अच्छी हो गया साक्षात्कार नहीं हो करके साक्षात्कार के लिए प्रयत्न में लग गया तब तो यही पर्याप्त है संतुष्ट सब भटक भटक कर अनादिकाल से कुछ छोड़ करके परमात्मा के भजन में लग गया यही सबसे बड़ा है यही संतोष्ट और क्या है? कितने प्रयत्न करके मुनि ऋषि तपस्या करते करते कितने जन्म की तपस्या फल देने के बाद सारे इच्छा की निवृत्ति होती वासना की निवृति होती तत्व तो बोध मनोनाश वासना क्य ये तीन है युग वासनिमाते शास्त्र के सिद्धांत तत्व तो को समझे अरे वासना क्य हो तो मनो का नाश हो ध्यान आदि करते तो मनोनाश करना मन को समाप्त करना मन संकल्प विकल्प आत्मा को जो तो वासना है तो वह संकल्प विकल्प होता ही रहता है जो तो संकल्प विकल्प है त तो वासना तो है जो तो संकल्प विकल्प वासना है तब तो ज्ञान कैसे होगा ज्ञान थोड़े थोड़े होगा तो वासना कम वासना कम हो तो संकल्प भी, भी कम होगा ध्यान में बढ़ते करते तो मन भाग जाता है संकल्प विकल्प विभिन्न मन चिंतन करता है भागना क्या क्या थे मन कभी इधर चिंतन करता है कभी किधर चिंतन करता है क्यों चिंतन करता है वहां वासना है वहां से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है संसार से कुछ हमको प्राप्त करना है किसी कुछ कह दिया तो हमको दुख लगता है तो उसको प्राप्त कुछ इच्छा है तब मन भागता है इच्छा नहीं तो मन कहा जाएगा सर्वेच्छा न परित्याग दुखम क्वापी न दृश्यते सुखम अत्यंतिकमी चंद तजे चंद दुख कारण यही कहते सब तो वो सीत प्रज्ञ तथा कहा जाता है तो सारे ऐसना त्याग पुत्र वित्त तो लोक ऐसा छोड़ करके आत्मा में एक आनंद रहता है पुत्र की इच्छा दोलोक में इच्छा त्याग में किसका त्याग करना सबसे प्रिय होता है पुत्र और धन पुत्र सबसे प्रिय होता है धन प्रिय होता है आदि से जो जिसका प्रिय है खाली पुत्र कोई कहता है हमको पुत्र नहीं चाहिए कोई लोग ऐसे कहते हैं ऐसा विवाह करते हैं पुत्र नहीं चाहिए जिन जट होगा ऐसा भी कुछ हो और शास्त्रीय है शास्त्र में ऐसा नहीं तो नहीं बात तो अलग है किन्तु नहीं चाहिए करके जो सोते वो ठीक नहीं तो कोई चाह पुत्र नहीं चाहता है कि धन चाहता है धन नहीं चाहता और कुछ चाहता है तो जो प्रिय है वो प्रिय सबको छोड़ना है उसको त्याग करना ऐसा सबका इच्छा कर त्याग करके जो प्रिय है तद ही तथ प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात्ती में कहा गया ये आत्म तत्व तो पुत्र से भी प्रियतर है धन से भी प्रियतर है सर्वस्मात् प्रियतर है अंतरोतर आत्मा अन्य सबसे आत्मस्वरूप है सब विषय छोड़ करके आत्मा में आनंद वही परमात्मा कहो आत्मा कहो सब छोड़ करके मन परमात्मा में लगाओ भक्ति मार्ग में कहेंगी अज्ञान में आदि कहते होकर आत्मा में आत्मा परमात्मा है कि परमात्मा में मन लगाए परमात्मा में तभी मन लगेगा यदि अन्य विषय से मन हट गया वासना निवृत्ति वासना क्षय के बिना परमात्मा में मन नहीं लग सकता है तत्व तो तो बोध के लिए वासना निवृत्ति की आवश्यकता है इसलिए यही साधन है ये पहला साधन हुआ की वासना का क्षय वासना की निवृत्ति कौन सी वासना की कितने वास्या को छोड़ना है कामना की सोना है थी। आ, तीन प्रकार सरवान और जहां तिक प्रकर्ष है न पूरा पूरा थोड़ा नहीं रखने का पूरा पूरा सोन थोड़ा छोड़ दिया थोड़े रख दिया आगे काम में आएगा ये नहीं पूरा तो बोलो दुखे सनुद्व मना सुखेशु विगत स्पृह वीतरागभय क्रोध स्थित मुनिच्य दुखेश् अनुद्विग्न मना सुखेशगत स्पृह बीतराग भय क्रोध मुनि यही प्रथम प्रश्न का उत्तर है दुख तो मिलता सबको दुखेश् अनुद्विग्न अनुद्विग्न मनोयस्य जिसका मन उद्विघ्न नहीं होता है दुख आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तीन प्रकार दुख प्राप्त होते हैं आध्यात्मिक दुख कौन है आध्यात्मिक दुखों किसको कहते हैं शरीर में व्याधियादिरो आध्यात्मिक दुखो और आधिभौतिक दुखों क्या है भूत से भूत प्रेत पिशाच से हाँ भूत चोर व्याघरादि से जो भूता है वो कौन सा है आध्यात्मिक है अधिभौतिक हो वो आधिभौतिक है चोर व्याघ्र सर्व आदि से अधिभौतिक हो और आधी दैविक है आधिदैविका दुख क्या है हाँ ये दैविक में भूकंप हो गया वर्षा ठंडी गर्मी ये सब दैविक आधिदैविक आधिदैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक तीन प्रकार दुख किसको मिलता है दुख किसको नहीं मिलता है बोलो सबको मिलता है दुख तो मिलता है दुख मिलने के बाद समझ लिया कि कर्म का फल है दुख मिलता है सब को हमको दुख मिला तो क्या हो गया किसको दुख नहीं मिला किसको नहीं होता है कौन दुख नहीं हुआ अभी तक कोई उदाहरण है कोई भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त कर लिया उसको दुख नहीं मिला था हे दृष्टान्त को शास्त्र में है जितने सब बड़े बड़े सऊ कितने दुखी स्वयं भगवान आये तो उनके माता पिता कितने दुखी भाई बंधु कितने दुखी कितने सब सब दृष्टान्त बहुत उभरा हुआ है तो मन जिसका उद्वेग न नहीं हो विचलित नहीं हो दुख प्राप्त होने पर जब विचलित तो हो गया मार्ग को छोड़ दिया तो गया दुख तो प्राप्त होता है उद्वेग न नहीं हो उद्वेग के कारण क्या होता है लक्ष्य छोड़ करके साधन छोड़ करके भटक कर गया दुख मिला बहुत भटक जाते हैं दुख मिला तो भी छोड़ दिया भाग गया दुख में उद्वेग न नहीं दुख प्राप्त होगा दुख प्राप्त होने पर मन संचलित नहीं हो विचलिता नहीं हो अपने तीर सहन करके लक्ष्य के ऊपर चलना ये होता है दुख के सहनुवे मना और सुख भी प्राप्त होता है सुख के समय सुख प्राप्त होगा सुखे सुख विगत स्पृह विगत स्पृह अयश्य सुख मिल तो ठीक है क्या हो गया ऐसे तो कितने सुख भोग करके आए थोड़ा सुख मिला तो ठीक है कितने सुख भोग करने वाले थोड़ा सुख मिला अपने को बहुत बड़ा मान लिया हड़े में धन्य हो गया हूं बहुत अच्छा है ये सुख मिलते समय सोचे पुण्य कर्म जा रहा है क्या सुख मिल गया तो क्या हो गया लक्ष्य परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाए इसे सुख मिले तो क्या हो जाएगा आपको जीवन भर सुख मिलेगा कोई दुख नहीं मिलेगा किंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो जीवन सफल हो गया ना जीवन भर सुख से प्राप्त हो रहा जीवन भर सुख से रहे भगवान को प्राप्त नहीं करना और कोई जीवन भर दुख से रहे भगवान को प्राप्त कर लिया अब क्या चाहते हो बोलो दोनों में से एक है कठिन सरल नहीं पूछते चाहते क्या गुरु हा दुख को सहन करना पड़े जो दुख दुख सहन करने का आता नहीं कि जान बुझ करके गर्मी के समय जाकर पत्थर पर लेट जाओ या ठंडी के समय जाकर गंगाज में डुबकी लगाओ ये नहीं कहते जान बुझ करके कपड़ा कर ठंडी में जाकर बर्फ में से लेट जाओ ये नहीं जो आप जिस अवस्था में है जो दुख प्राप्त होता है प्रारधिक के अनुसार उसको सहन करना प्राप्त होगा सहन करना उद्विघ्न नहीं होना दूसरे को दोष नहीं देना अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं साधन नहीं छोड़ना थोड़ा कुछ होने पर साधन करते रहना जितना हो सकता है छोड़ना नहीं कोई आवश्यक प्रमाद है थोड़े कुछ हो गया वो जैसे कहीं साधु महात्मा रहते थोड़ा स्वास्थ्य खराब होगा आरती में नहीं आएगा किसलिए स्वास्थ्य खराब थोड़ा कुछ मिला बहाना मिला और नहीं जाना सत्संग में थोड़ा कुछ हो गया नहीं जाना और भजन साधन करने के थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं या देर में स्नान करेंगे ये नहीं जितना हो सकता है कोई अप्रमत होते हैं स्वास्थ्य खराब होने पर भी प्रातः काल स्नान करके मंदिर में आ जाते हैं तो मना करेंगे थोड़े दिन आराम करो तो भी नहीं हम तो मंदिर में आ जाएंगे मंदिर में आने के बिना किस तो पानी पीने की इच्छा नहीं होती आगे की चा जड़ आदि कुछ नहीं करेंगे स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी स्नान करके थोड़ा मंदिर में आकर प्रणाम कर जाए तभी कुछ करना है इसी प्रकार नियम जिसका है भगवान का मंत्र जप करना स्नान करना कुछ होता है तो थोड़ी कुछ करके पूरा स्नान नहीं किया थोड़ा जितने स्नान जितने थोड़ा साफ कर दिया थोड़ा गीला कपड़ा पुछिला कुछ भी करके थोड़ा करके स्नान करम पारी से थोड़ा स्नान कर लिया करके कुछ भगवान का नाम दे जप कर कुछ करे तभी दिन में शांति जो साधारण साधन करने वाले नहीं कर पाया दिन भर अशांति रहती है कुछ किया तो बड़ा अच्छा लगा तो ये होता है उद्विगन नहीं होना और सुख में छोड़ देना सुख तो ठीक है हो गया कोई बात नहीं अभी राग भय क्रोध रागस्य भय से क्रोध से राग अभय क्रोध जिसके समाप्त हो गई विगत राग राग भय क्रोध इष्ट प्रिय वस्तु में इच्छा के सुख साधन में राग होता है आसक्ति होती है और जो अनिष्ट है उसमें दृष्ट होता है और किससे भय होता है और क्रोध तव को मालूम है ये भी समाप्त तो हो जाना है परमात्मा को प्राप्त करना है तो किसी में आसक्ति नहीं वस्तु में आसक्ति है तो उसमें समय बध गई जिस वस्तु में आसक्ति है राग है वहां बध गए बंधन वही हो गया आगे नहीं जा पाएंगे आसक्ति कहीं नहीं भय भी किससे भय भय किस होता है बड़े भय मृत्यु से भय सबका भय है शत्रु से भय चोर से भय मृत्यु से भय करने का है मृत्यु जब समय आएगा कोई आगे पीछे एक कि क्षणि आगे पीछे नहीं कर सकता है समय नहीं आए तो मृत्यु नहीं होगी निश्चिंत रहना है मृत्यु साथ में है सबका मरण अवश्य भावी है उसे भय करने की आवश्यकता नहीं समय नहीं तो मरण नहीं होगा कोई नहीं मार सकता है इसे वो कुछ नहीं अब मृत्यु अवश्य है डरने तो पर भी क्या डरेंगे तो मृत्यु नहीं होगी ना डरने पर गा? कोई छोड़ेगा ये डरने के भी क्या और बाकी अन्य जितने हो सकता है धन, चोर के लिए भय होता है धन संपत्ति है तो चोर से भय होता है क्यों जिस समय आपके पास से धन आपसे जाना है वो जाएगा जैसे आया और जिसके पास धन नहीं है रास्ता में सोया उसको चोर से भय होगा क्या लेगा तो जाएगा जो उससे छोड़ दे सन्यासी इसलिए वो कर बैठते हैं तो भी भय नहीं अजय कोई छिपा कर रखा उसको भी परेशानी करते हैं कोई महात्मा रुपया लेता है चोर दिन में आकर देखे भक्तोन करा है रुपया दिया रुपया रखता है ये समझिए बाबा इतने दिन से बैठा रुपया रखता है मतलब इसके पास बहुत रूपया होगा फिर कभी आकर के मारा पीटी करते रूपया निकालो क्या मेरे पास नहीं इतने दिन से बैठा है तुम रूपया लेते हो तो देखा निकाल निकाला पिटाई कर दीजिए उससे कोई छिपा कर रखा देगा नहीं तो पिटाई तो पिटाई करेंगे छोड़ेंगे नहीं तो उनको तो रुपया चाहिए तो जो नहीं देता तो पिटाई करेंगे इसलिए एकांत में कोई रहता है गुफा में कोई रहता है तो कभी हम कहीं गुफा में रहे थे रुके थे पुराने महात्मा सिखाते हैं मालूम है, है पहले तो रुपया नहीं लेते थे तो गुफा में रहो तो रूपया नहीं लेना चाहिए भक्त आगे रूपया देता नहीं रूपया छूटते नहीं लेते पास में कुछ नहीं रखना तभी गुफा में बरसात हो नहीं तो चोर आगे परेशानी करते ये परेशानी तो जो पास में तो ले कोई बात नहीं इतने से नहीं जा जाते हैं पिटाई करेंगे कहा रुपया रखा निकालो रुपया नहीं लेता मालूम है तो वहां चोर नहीं जाएंगे मालूम है कौन रुपया लेता नहीं लेता सही भक्त बनकर आएंगे सही रुपया चढ़ाएंगे रूपया नहीं लेने पर बड़ा नहीं लेता है तो बड़े आकर विपा के रख दे कृपा कीजिए थोड़ा छिपा कर आशा नहीं कीजिए नीचे रख दे थोड़ी कृपा कीजिए कृपा कीजिए अब चुप होकर रख लिया समझ लिया बाबा रूपया लेता है अभी समझिए इसके पास रूपया बहुत होगा फिर आगे आएंगे तैयार होकर पिटाएगा नहीं अब जिसके पास कुछ नहीं तो रहेगा ये छोड़ना पड़ता है तीतर भय क्रोध को क्रोध छोड़ना एकदम सरलत तुरंत त्याग नहीं होता है किंतु अभ्यास करना पड़ता है क्रोध हो गया उसके बाद पश्चाताप करें, और अपनी गलती को स्वीकार करके माफी मांगे क्षमा प्रार्थना करे क्रोध से कारण कुछ बोले तो कट्ट बच्चा नहीं निकलेगा क्रोध में कुछ हो बोलेगा कभी प्रेम से नहीं बोल सकता जितने संभाल कर बोले शब्द में ऐसे कटुवचन हो जाएगा दूसरे को दुख होगा दूसरे को कष्ट होगा दूसरे को कष्ट देने से क्या लाभ होगा अब क्रोध करके हानि दूसरे के जितने होता है उसकी अपेक्षा अपने में हानि ज्यादा है क्रोध हो जाने के बाद बैठ कर भगवान का नाम जप करो देखो कैसे जप जा लग जाता है जप जा होता है ध्यान करो कैसे ध्यान हो जाता है पढ़ो समझ आ जाता है पुस्तक सामने पढ़ते कुछ नहीं मन तो उधर चलता है क्रोध के कारण इसे मन कहीं जाए नहीं मन इसे हो जा कुछ ग्रहण नहीं होगा इसलिए ये सब छोड़ना पड़ा है भगवान कीतराग भय क्रोध तब उसको दी इसे मुनिधि कहा जाते उसको मुनि स्थित तेरा बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ ऐसे कहा जाता है तो ये ये होना ये स्थित प्रज्ञा से भाषा है दो श्लोक के द्वारा उत्तर होगा आगे द्वितीय प्रश्न का उत्तर देंगे स्लोक बोलो स्थिति कि प्रभासित जो स्थित प्रज्ञ स्थित बुद्धिवाला है वो कैसे वास न करता है क्या करता है यह स्ने तत्तराप्य शुभा तस्य नवेष्टी त य तत्त शुभाशुभ प्राप्यनिस्नेह न न दृष्टि तस्वीर प्रज्ञा प्रतिष्ठितानेहता आसक्ति होता है अत्यंत आसक्ति आसक्ति अत्यंता अनास्नेत आसक्तिहरित कब अभिस्ने तब तत शुभ अशुभ प्राप्य शुभ और अशुभ सुख साधन जितने हैं वस्तु प्रारंभिक अनुसार प्राप्त होते हैं दुख साधन ही प्राप्त होते हैं शुभ अशुभ को प्राप्त होंगे शुभ प्राप्त हो गया तो भी अशुभ प्राप्त हो तो भी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है ना अभिनंदन करके खुश नहीं होता है सुख मिल गया सुख साधन प्राप्त कर लिया बड़े खुश होकर अभिनन्दन करेगा बड़ा हर्ष होकर बड़ा खुश हो गया और अशुभ प्राप्त होने पर दुखी हो गया द्वेष करता है सुख सुख साधन में आसक्ति रहे राग होता है दुख और दुख साधन में द्वेश होता है साधकों क्या करना है परमा प्रार्धिक अनुसार दोनों तो मिलेंगे किसको नहीं मिलते सबको मिलते अत्यंत दुखी कभी सुख प्राप्त करता ही है कभी तो का दुख मिलते हैं यही करना है, है सुख मिल गया तो ठीक है दुख मिला तो ठीक दुख दुख साधने में द्वेष नहीं करना सुख साधने में राग नहीं अब स्नेह आसक्ति नहीं अभिनदन सुख मिल गया तो बड़े कुशाण अचने लगा और थोड़े दुख में रोने लगा छोटे बच्चे होते हैं थोड़ी चीज में हचने लगे थोड़ी चीज रोने लगे यही साधन है इंद्र से इंद्र व्यवस्थितो रागद्वेष व्यवस्थित हो तय नाग से तौ यश परिपंथी नागद्वेष के परिपंती शत्रु के समान चोर के समान है रास्ता में चलते है, चोर अपनी संपत्ति ले लाता इसको लेकर कहा मार पीट कर छोड़ के देते हैं रास्ता हटा देते हैं ये राग द्वेष चोर के समान है आगे कहेंगे यही पहले आया था जितने शास्त्र में कहेंगे कहीं शब्द से कहीं अर्थ से उसी तत्व कहेंगे एक आत्म तत्व को बताएंगे बाकी सारे दुर्गुणों को छोड़ो राग द्वेष को छोड़ो इच्छा को छोड़ो मानव पान को सहन करना सुखद को सहन करना निर्द्वंद्व हो जाओ यही साधन है और साधन क्या है यही राग रागद्वेष को छोड़ने के लिए अलग अलग शब्द विभिन्न प्रकार पहले दुखे से अनुद्विग्न बना कहते शुभ अशुभ प्राप्त हो तो न करना उद्विग्न नहीं हो अश्व प्राप्त होने पर उसमें द्वेष नहीं करना अपने प्रार्थ कर्म का फल थोड़े प्रार्थ कर्म को समझ ले जो कर्म आपको भोगने के इस जन्म में साथ लेकर के आए ये पहले पूर्व जन्म में मरने के मरते समय निर्णय हो गया था इस जन्म में कितने कर्म पल भोगना है एक ही व्यक्ति अभी है जो समाप्त होता है इसी जन्म के कर्म और कुछ उसके संचित कर्म बहुत है संचित कर्म बहुत और इस जन्म के कर्म इनमें से जितने कर्म आगे फल देंगे अभी मरने के पहले उसके अपने आप ही हिसाब हो जाता है कौन सा कर्म पक्का हो गए फल देने के लिए पुराने नए से मतलब नहीं है कोई पेड़ लगा पांच साल हो गया कोई लगा एक महीना हुआ अभी जब जाएगा बिक्री करने के लिए माली फूल अथवा सब्जियां दिए क्या अभी जो एक महीना दो महीना पहले लगा उसको लेगा दस साल पहले वाले पेड़ का फल लेगा कोई पेड़ लगाया पांच साल हो गया उसमें फल नहीं आया और कोई लगाया अभी दो महीना में पालक आदि बढ़ गयी अभी पालक को लेगा या दस साल पेड़ को काट के गया उसको लेगा केला लगाया फल नहीं आया और पालक रहेगा आगे मेथी पालक लगाया उसको लेगा या केला के पेड़ को लेगा फल आएगा तो लेगा अभी फल नहीं आया बहुत दिन लगाने से क्या हुआ जो फल आया फूल आ गया उसको लेगा फलने पुण्य तैयार हो गया तो ईगो बन गया आपके कर्म अनादिकाल से बहुत कर्म है कोई कर्म ऐसा है कर्म फल देगा रखा गया अभी नहीं दिया कभी जब समय आएगा फल देगा तो जो फल देने की तैयारी होगी अच्छा फल देने के लिए बहुत तैयारी हो गई फूल तैयारी हो गया फल तैयारी हो गया आपको माली जाएगा सब्जी लेकर के सब्जी लेने के लिए तैयार हो गया फूल लेगा या फल लेगा बाजार जा रहा है बिक्री करने के लिए बगीचा में फूल भी है फल भी है सब्जी सब्जी के मार्केट में जा रहा है क्या लेगा थोड़े फल भी लेगा फल के मार्केट में जाएगा फल लेने के लिए इसी प्रकार यदि आपके जन्म इतने कर्म तैयार हो गया फल देने के लिए अभी उसको बनना पड़ेगा मनुष्य बनेगा तो मनुष्य जन्म जो भोग करना है वो फल लेगा या पेड़ बनने पर जो भोगना है उसको लेगा हाथी बनना है तो हाथी यदि बनना है तो हाथी बनने के लिए जो कर्म भी लेगा तो बट्टा बुड़िया के बांस आदि खाएगा वही वासना साथ में रही और पेड़ बनना है जो कर्म नरक में जो कर्म फल भोगना है पशु पक्षी बनने पर जो कर्म फल भोगना है सब मिल करके की जन्म हो जाएगा नहीं जो जन्म अधिक प्रबल हो गया अधिक कर्म उनको एक तरफ करेंगे पहले इस कर्म पर भोग लो जाओ पेड़ बन जाओ बेड़ बन जाओ कीड़े बन जाओ मनुष्य बन जाओ पशु बन जाओ स्वर्ग में जाओ एक दिन नहीं जितने लेकर आया आपका कर्म बहुत ही पुण्य पाप कर्म बहुत ही फल देने के लिए तैयारी है वो देख रहे कभी समाप्त हो गया तो आखिर जन्म देंगे आपको आगे जन्म देने के लिए कुछ कर्म तैयारी है जैसे उसको अभी सब्जी लेकर गया फल तैयारी हो गया दूसरे दिन कैसे फल लेकर जाएगा अन्य कर्म भी सब तैयारी है वो देखते कभी आएगा तो हमें उसको फल देंगे और इसी जन्म में कर्म क्या है कुछ संचित कर्म है उनमें से जो कर्म फल देने की तैयारी हो जाएंगे आगे जन्म के लिए पहले तैयारी हो गया उसी समय बनने के पहले कभी कभी उसको दिख जाएगा वहां गया हाँ अंतमतिता गति है सब कोई चाहेगा मैं सम्राट बन जाऊ अब कर्म नहीं किया तो सम्राट बन जाएगा बन जाएगा कैसे बनेगा दीमक के राजा बन जाएगा मधुमक्खी के राजा बन जाएगा बंदर के राजा बन जाएगा यदि कर्म सत्कर्म किया तो सम्राट बन जाएगा और इसे पाप कर्म किया तो बस में नेता बन जाएगा उनके भी राजा होते हैं मालूम है मधुमक्षी के राजा होते हैं बंदर के नेता होते हैं अंतमति भी ऐसा काम करेगी जो कर्म के अनुसार होगा और जब जीवन भर भगवान का ध्यान जब किया है तो अंत में मत होगी नहीं तो वो कहां भगवान का नाम आएगा तो अंतकाल में है तो पहले से अभ्यास करना पड़ता है किंतु यदि अभ्यास किया मैं सम्राट बनू सम्राट बनू राष्ट्रपति बनू जीवन भर सोचता है अंत सोच रहा मैं राष्ट्रपति बन जाऊ पुण्यकर्म नहीं किया तो मिल जाएगा हाँ उसके लिए साधन भी हो और साधन है तो ऐसे बन जाएगा राष्ट्रपति क्या है जैसे नगर के थाने के ये कुत्ते भी किस किस के साम्राज्य में अधिपति हिमालय में आप एक घर के मालिक है उसी गर, गली में जितने बड़े बड़े करोड़ करुर, करोड़ रुपया के मकान है कुत्ता को कोई नहीं रखा है इसे घूमता है वो भी वहां का मालिक है दूसरे कोई आएगा तो उसको करके भगाता है कुत्ते को तो भगाएगा साधुओं को भी भगाते शोरों को तो नहीं भगाएंगे साधुओं के प्रति कुत्ता होगा देश पता नहीं क्यों है शायद कोई कहते वो भी कभी साधु थे गलत कर्म करे कुत्ते बनेंगे कोई से कहते ऐसा और कहते कोई सेठ लोग साधुओं को सम्मान करते हैं, साधु में पास आते हैं क्यों कहते कि वो पहले साधु थे साधु बन करके अधिकार नहीं दूसरे से पुजवाया धन सम्पत्ति लिया अभी उनको सेठ बन करके फिर साधु के पैर पकड़ना पड़ता है जब पहले साधु बन गया अपने में अधिकार नहीं योग्यता नहीं दूसरे को धन लिया दूसरे को प्रणाम कराया वो फिर क्या करना पड़ेगा उसको वो भी सेठ बनेगा <laughs> दूसरे को प्रणाम करेगा अपने धन देगा जो धन इकट्ठी किया साधु ना वो आगे फिर गृहस्व बनेगा सेठ बनेगा वह फिर साधु के पास जाएगा इसे साधु और सेठ में थोड़ा संबंध रहता है <laughs> अभी साधु कभी सेठ बन जाता है कोई सेठ साधु पहले था कोई आगे बन जाएगा अब ऐसे कुत्ते के साथ ही समझ जोड़ते हैं <laughs> कोई ऐसे सुनाते हैं कोई बक, बकरा को दूसरा कोई काटना काटना मारने जाता है उसे बकरा हंसने लगा हैं भगत में अच्छा हाँ देखो ये, ये बताता है पूछता है क्यों आता है बकरा से पूछा वो बोलता है ये मैं देख रहा हूं कि ये तुम मुझे काट रहे हो अगले जन्म में मैं तुमको काटूंगा और पहले भी मैं तुमको काटा था इसलिए तुम मुझे काट रहे हो और उसके पहले तुमने मुझे काटा था इसलिए पिछले जन्म में तुमको काटा तो बोला ये आपस में हमें चल रहा है ये कब तक तो चलेगा ये मैं सोच रहा हूं ये कब तक तो चलेगा इस करके मैं हा मतलब ये मैं इस समय आपको मालूम नहीं कि आगे मैं काटूंगा और मैं पीछे जाने काटा था, तो मुझे मालूम नहीं था किंतु अभी मेरा स्मरण हो गया कि इससे हमारा चल रहा है जो जितने जो कर्म करता है जिसको दुख देता है आगे कभी ना कभी उसको दुख इसको वही देगा मिलेगा इसमें कुछ कोई मिलता है तो सोच लो मैंने कुछ कर्म किया था उसका पर भोग रहा हूं और कम से कम आगे दूसरा कर्म पाप कर्म नहीं करे ये इसलिए प्रारब्ध कर्म जितने लेकर के आए उसको भोगना ही पड़ेगा और किसने कर्म किया अपने किया अपने उपार्जन लेकर आया उसको ही भोगना पड़ेगा कम ज्यादा नहीं होगा आयु भी निश्चित है कितने आयु जीवित होना निश्चित है कितने निंदास्तुति मिलना वो भी निश्चित है कब सुख दुख मिला वो भी निश्चित है सब पहले से है प्रारब्ध कर्म सुख दुख उसके साधन देने के लिए प्रारुद्ध कर्म उसमें आप स्वतंत्र नहीं उसका भोगना ही पड़ेगा ये बताया था किन्तु भोगते समय आपका स्वतंत्र है आप गाली देकर भोग करो रोग देकर रो रो कर भोग करो भगवान के नाम लेकर भोग करो उसमें आपका स्वतंत्र है वहां पुरुषार्थ आप कर सकते हो तो। दुख मिलने पर भी भगवान का नाम ले सता है सुख मिलता है तो भगवान का नाम ले सकता है सुख मिला ले ले है तो भगवान नाम ले लेकर समय बिता सकता है क्या सुख <smart> मिलता है कोई भगवान का नाम नहीं लेगा चलेगा नहीं क्या नहीं चलेगा बहुत बहुत लोग नहीं लेते सुख मिलने से भगवान लेना कोई नाम जरूरी है सुख सर सकते भगवान का नाम नहीं ले सुख में प्राप्त करने वाले कोई भगवान का भक्त हो सकता है कोई नहीं हो सकता है दुख प्राप्त होने पर इस प्रकार कोई भगवान का भजन कर सकता है कोई नहीं कर सकता है सुख और दुख क्या मिलने पर भगवान का भजन होता है बताओ उसके साथ संबंध नहीं हाँ इतने दुख मिलेगा तो थोड़ा सा भगवान याद करता है कोई अगत्या किंतु तो सुखा मिलने पर भी कोई भक्ति करता है दुखा मिलने पर भी कोई भक्ति करता है भक्ति कर सकता है नहीं कर सकता है सुखा मिलने पर भी कोई भक्त नहीं करता है ये संभव या नहीं और दुख मिलने पर भी भक्त नहीं करता है। ये भी संभव है तो दोनों उसमें पुरुषार्थ है अब कुछ करना क्या है इसलिए ये राग द्वेष राग छोड़ करके जो प्राप्त हुआ पुण्य पाप कर्म फल सुख दुख मिला इसको स्वीकार कर लेना है सुख मिला तो अभिनंदन नहीं करना दुख मिला तो द्वेष नहीं करना दुख साधन में द्वेष नहीं करना किसको दोष नहीं देना यही तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ऐसे जो साधक है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है जब समझ लिया प्रार्थ कर्म को प्रार्थ कर्म का फल भोगना ही है अवश्य मिलेगा अवश्य मा है उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं और मिलेगा भगना निश्चित है तो उसके लिए क्या हर्ष दुख दूसरे को दोष देना ऐसे करके अपने लक्ष्य को छोड़ दिया तो ही मूर्खता है सुख दुख तो प्राप्त करना है उसके कारण यदि अपने लक्ष्य को छोड़ दिया भजन छोड़ दिया तो उससे बढ़कर के क्या मूर्खता होगी यही करना है सब भोग कर लेना है किन्तु सुख सुख साधन मिला हर्षित तो होकर नाचने लगे सब छोड़ दिया दुख मिला बस उद्विग्न होकर के दोष दिया गाली दिया सो छोड़ दिया यही नहीं करके अपने राग देश को छोड़ करके रहना है तयों नवस से उसके वर्ष में नहीं आए अपने यही पुरुषार्थ करें तभी तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ये कही गई ऐसे साधना अपने को अपनाने के लिए पुण्य पाप के फल सुख दुख मिलता है सुख साधन में राग सुख में दुख में देश है दुख साधन में देश इसको धीरे धीरे काम करके मेरा प्रार्ध कर्म समझ करके सहन करना है को बोलो प्रज्ञा से का भाषा समाधि तत्व कैसा तेतध्य किम प्रभाषित द्वितीय प्रश्न हो गया किसी तो तृतीय प्रश्न है कैसे बढ़ता है कैसे क्या करता है यदा संहरते इंद्रियानि कूंगश इंद्रियांद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठि यदा सं हरते संघ हरते संघरते नहीं होगा क्या होगा संग हरते बीच में ऊर्सा लगेगा संहरते नहीं कोई कह के सिंह सिमह नहीं सिंह संघ हरते चाय इतने के पास बोलो यदा उष्ट लगांत तो में लगां। उष्ट किसका लग गया तो गलत हो गया यदा संहरते चांग मई है उन सारे यदा अयम कुर्मो अंगानी सर्वसह सर्वस इंद्रिया इंद्रियाणी संहरते तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता को दिया भगवान भी कर्म अवतार में आए कर्मो अंगानी व दृष्टान्त दिया कुरम कच्छे को देखा है पानी में रहता है तो उसके पीठ बड़ा मजबूत है तो उसके ऊपर कुछ डालेंगे तो हाथ सिरे भी आगे पैर भी आगे इसे रहता है और जब चाहेंगे अंदर आ गया ऐसे रहता ऐसे आगे, आगे भी रहेगा और इधर उधर और जब चाहे समट दिया चाहे फैला देगा कुर अंगा नहीं जब के बढ़ाते हो चाहे समझ लेता है अंगानी व अंगों को जैसे लेता है इसी प्रकार क्या साधक इंद्रियार्थेभ्य इंद्रिया सर्वस संहरते इंद्र के विषय चक्षुराध इंद्र के विषय रूपरस शब्द आदि विषय है विषय को इंद्रिया दौड़ती है उपनिषद में आया इंद्र को कहा गया ग्रह ऐसे किसी के सर में ग्रह प्रविष्ट होता है पिशाच प्रविष्ट हो गया वो जैसे नचाता है ऐसे नाचेगा अपना कुछ नहीं चलता है इसी प्रकार इंद्रिय इंद्रिय के ला के सत्र व संति केसर न केसर के सत्र व संति निज इंद्रियाणी ताने व मित्रानी जीता नहीं जानी सबसे बड़े सब् अपने इंद्रिय है वही इंद्रिया मित्र हो जाते उनको जीत लिया तो इंद्र क्या करते हो वो ग्रह जिस प्रकार इंद्र खींच कहा मन को खींच लेते हैं इंद्र मन को खींच लेते हैं और मन उसके बुद्धि को ले लेता है और इंद्रियों को खींचने वाले विषय ही इंद्रियों को खींचने वाले विषय से इंद्रिया तो ग्रह हो गया और विषय हो गया अति ग्रह जो इंद्रियों को खींच लेने वाले इंद्रिय और विषय दोनों के संबंध होने से ज्ञान होता है तो सुखो दुखो होता है इंद्र का स्वभाव ब्रह्मा जी ने पहले से बना दिया बाहर के ऊपर बना दिया बाहर दौड़ना जल डालेंगे तो नीचे पहुंच जाना है इंद्र बाहर दौड़ने का स्वभाव अंदर देखने का स्वभाव नहीं सख्स के द्वारा अंदर के रूप ग्रहण नहीं होता है बाहर दिखते हैं ध्यान इंद्र के द्वारा अंदर के गंध ग्रहण नहीं होता है बाहर ग्रंथ ग्रहण होता है श्रवण इंद्र के द्वारा बाहर के शब्द सुनते अंदर का नहीं होता है तो ंद्र के द्वारा अंदर के सब स्पर्श नहीं होता बाहर का होता है इंद्र का स्वभाव बाहर क्यों रहे दौड़ते बाहर किंतु साधो को ही करना पड़ता है यही साधन मनुष्य च इंद्रियाण एकाग्रम परम तप इंद्रिया मन को रोकना ही तप है पहले इंद्रियों को अपने विषय से हटाकर लगाना इंद्रियानी, इंद्रिया अर्थे के अर्थ से रूप रिसे संघरते सर्वस पूरा पूरा हटा लेता है जब चाहता है विषय सेवन करना जब तक सर रहे प्रारंभिक अनुसार कुछ भोजन करेगा नहीं देहधान करने के कुछ व्यवहार करेगा जब चाहेगा थोड़ा विषय ग्रहण कर लिया बाकी अपने स्वरूप में रहा जो साधक है जितने कम से चल जाता है इतने विषय ग्रहण करना बाकी व्यर्थ नहीं जाना देखना नहीं सुनना नहीं बोलना नहीं कुछ नहीं रास्ता में चलते समय जरूरत तो नहीं बाहर देखने का है। बैठे तो भजन जब करते कोई बात करते सुनने की इच्छा होती क्या बोल रहे हैं? क्या हमारे कुछ बोलते क्या है क्या बात कर रहे हैं? कोई चिप कर बात करे तो, तो कुछ ही बात करे अपना क्या बिगड़ा उसको छोड़ना आपके संबंधी बात हो तो भी छोड़ देना अपना भजन रहो सब कुछ बात करते कर दो अपना भजन में देखना सुनने की जो इच्छा है सब छोड़ करके अंगों को समेट लेना जब इंद्रियों के विषय से हटा कर लगा दिया जब कर सकता है तब समझना उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं तो बुद्धि कैसी तीर होगी इंद्रियां यदि विषय होकर दौड़ते रहेंगे यन मन अनुविद्या इंद्रिया नाम यन मन अनुविद्या तदस्य हर दि प्रज्ञा जब जागता है भागते विषय की ओर मन भी भागता है मन जो जाते तदस्य हरती प्रज्ञान विवेक बुद्धि को भी खींच लेती वायु नावी जल में जैसे वायु नौका को लेकर कहां से पहुंचा दिया इसी प्रकार ये इंद्रिय मन को खींच लेते मन भी बुद्धि को ले लिया यही करना पड़ता है पहले इंद्रियों को अपने वस में रखना पड़ता है इंद्रियों को वस में रखने के लिए विषय को दौड़ता है विषय करना होता है क्योंकि जितने अनिश्चि निषिद्ध नहीं हो और अवर्जनीय जिसको छोड़े जिसके बिना चलेगा उसको छोड़े जितने से काम चलता है उसको छोड़े जिसके बिना चलेगा छोड़ो ऐसा विचार बोलने के लिए संप्रसंग आया नहीं बोलने से चलता है तो चुप रह जाओ क्या जरूरत है बोले तो हम बोलते सच बोलते सच बोलने का कौन तुमको कहता है आवश्यकता है तो बोलो नहीं तो नहीं बोलो इसी प्रकार थोड़ा सा सबसे निवृत्त तो होना होता है विषय ग्रहण करना पड़ता है कि जितने चाहिए इतने अधिक नहीं जितने कम से हो जाए ये तब तो इसे करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे इंद्र को अपने वश में रखना चाहे तो कछुआ जो है हाथ पैर को हमेशा अंदर रखता है क्या बाहर कभी निकलता है जब चाहे निकला जब चाहे हटाए ये अधिकार होना चाहिए जब साधक को ये होना चाहिए जब चाहे, चाहे विषय ग्रहण किया जब चाहे हट गया जब चाहे विषय ग्रहण करना तो सरल जब चाहे इंद्रिय को हटा ले ये करने का सामर्थ्य होना चाहिए इसका अभ्यास करना पड़ता है थोड़े थोड़े रसन इंद्रिय के लिए रस चाहिए विभिन्न प्रकार खाद्य अभ्यास करे कभी उसके बिना चलता है नहीं चलता देखें चलाने के लिए कभी सात दिन सात दिन पंद्रह दिन मीठा नहीं खाया क्या चलेगा ऐसे एक सप्ताह नमक नहीं खाएगा तो चलेगा एक सप्ताह नमक नहीं खाए चलेगा <laughs> हा नहीं कर दे <laughs> अच्छा नमक खाए क नहीं मिर्ची नहीं डाले एक सप्ताह चलेगा मिर्ची नम, नमक का मसला नहीं दे करके खाए खास होता है कोई उबाल करके खास होता है अच्छा केवल नमक डालना उबा सब्जी बना और कुछ नहीं डालना चलेगा चलाना चाहिए चलेगा नहीं चलाना चाहिए रस नहीं देखा समय में कोई बड़ी बात ये नहीं कि इतने कर लिया तो भगवान सामने आ जाएंगे कोई नमक मिर्ची छोड़कर मसला के बिना खा लिया तो भगवान सा, सामने आ जायेंगे ऐसे भगवान को अपने बस में रखने की लिए सोचना नहीं किन्तु अपने समय में क्या कर सकते हमारे पास हमारा क्या सामर्थ्य करने का कितने हम कर सकते इंद्रियों को समय करना है तो इतने देखे रसन इंद्रियों का समय कितने हम कर सकते हैं ये थोड़ा तो कभी कभी अभ्यास करके देखे चलता है नहीं चलता है कितने क्या बिगड़ जाता है कुछ इसमें करेंगे तो क्या बिगड़ा बोलो कहेंगे भोजन कहीं कहीं कोई महा कोई भक्त लोग जाते हैं आश्रम में सरल भोजन होता है तो वो चलता नहीं होटल में खाएंगे कोई कोई होता है इस प्रकार वो घर में तो अच्छा भोजन करते हैं आश्रम में अच्छा भोजन नहीं किंतु वहां प्रसाद कर, मान करके इतने खुश होकर खाते हैं ऐसे भक्त तो देखे है एक सब्जी बने कुछ बना थोड़ा बड़ा खुश होकर खाते हम कभी से नहीं खाए बहुत अच्छा बहुत अच्छा मंदिर में जाते मंदिर की प्रसाद हो गया प्रसाद होने पर जो सुख आनंद वो तो घर में भोजन जितने बनाए तत्ना अच्छा नहीं होता है ऐसे भी भक्त देखे कहीं रहेंगे दूसरे स्थान में व्यवस्था सुविधा अच्छा किन्तु प्रसाद पाएंगे आश्रम आकर के और ऐसे भी देखे कुछ आश्रम में रहते आश्रम के भोजन नहीं करेंगे रास्ता में खाएंगे होटल तो में खाएंगे सब प्रकार लोग कहते घर में रहते हुए सब समर्थ होते हुए भी चटापट तो बहुत खाते किन्तु ये भी थोड़ा देखे उसके बिना कैसे चलता है नहीं चलता है ये थोड़ा अभ्यास करें चलता है नहीं चलते नमक खाली नमक के के बिना बाकी सब डालो नमक नहीं डालो देखो सब कैसे लगता है शादी नमक छोड़ के कुछ दिन खाए ना बिना नमक छोड़ दे बाद में आपको नमक लगेगा केला का पका उसमें नमक लगेगा दही खाओ उसमें नमक लगेगा अभी दही में नमक चनी मिलाना पड़ता है ना किन्तु नहीं छोड़ दे तो नमक छोड़ दे तो उसी में से तो नमक अंसर है पालक सब्जी कोई खाएगा तो लेगा नमक ज्यादा डाल दिया हम नमक नहीं कम कम खाते नहीं खाते तो पालक सब्जी हमको नमक डाल दिया अरे जब इस भोजन से बना नमक वाले पालक सब्जी नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसमें नमक डाल दिया तो बहुत तो नमक होता है तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा ये समय करने के लिए इंद्रियों को विशेष हटाने के लिए इंद्रिया इंद्रिया से भी साधन है तथ्य प्रज्ञा श्लोक बोलो अच्छा इंद्रिया को हटा करके अभ्यास करने से मित्र को हटा दिया सब होने पर हो जाएगा रोग होने पर विशेष एवं नहीं करता है किसको कहेंगे मीठा छोड़ो मीठा छोड़ो छोड़ता नहीं वैद्य जो बताएगा क्या मधुमेह हो गया शुगर हो गया मीठा छोड़ो छोड़ना पड़ेगा और नमक नहीं नमक नहीं क्या करके थोड़ा तो नमक के बिना देखो नहीं होता है कि लगता बताया ब्लड प्रसर हो गया नमक छोड़ो छोड़ना पड़ेगा उसके विकल्प भी आजकल है डॉक्टर लोग बताते हो वो ही नमक खाओ मीठा के लिए भी विकल्प भी आ गया आ जाता है सब है तो भी कुछ छोड़ते हैं रोग होने पर छोड़ते हैं सब इतने रोग होकर छोड़ने के बाद भी अभ्यास अगर कुछ छोड़ दे तो भी थोड़ी आसक्ति रह जाती है बिल्कुल छूट गया ऐसा नहीं कभी नहीं सोचे इसको मिजित लिया जो ए, नहीं आसक्ति बिल्कुल नमक नहीं खाए उस समय थोड़ा सा नमक को मिल गया तो कितने स्वादिष्ट लगा भोजन आपको कहते भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है बिना नमक कुछ दिन खाओ बाद में कुछ भी कैसे भी बने खाली उबला हुआ बने और थोड़ा सा नमक मिल गया तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा क्या स्वादिष्ट क्या मालूम है नमक जो नहीं खाते उसको थोड़ा नमक से इतने स्वादिष्ट हो जाता है आगे कुछ नहीं चाहिए तो तो ऐसे थोड़े आसक्ति रहती है थोड़ी नमक चाहिए थोड़ी तो भी भगवान यहाँ कहते हैं कुछ थोड़ा राग रह जाता है राग की निवृत्ति कैसे होगी उसके लिए कहते हैं विषया विवर्त निराहार से देन रसवर्जंगसोप्य निवर्त निराहारे देना विषया विवर्तनते रसवर्जन अशा रसोपर निवर्तते जो आहार विषय ग्रहण नहीं करता है निराहार से मतलब इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण नहीं करता है इंद्रिया निग्रह करता है इंद्रिय को रोकता है समय करता है विषय ग्रहण नहीं करता है तप कर, कर रहा है कोई तपस्या कर रहा है कोई भी हो ज्ञान नहीं हुआ तो मूर्ख होने पर भी विषय को छोड़कर रह जाएगा रह सकता ना नहीं रह जाता है सब तो कर सकता है निराहर से केवल खाद्य नहीं इंद्र के द्वारा विषय ग्रहण नहीं करके रह सकता है निराहार से देना विषय विषय निवर्तनतेषय से उपलक्षित इंद्रिय अपन निवृत्त हो गए विषय भी निवृत्त हो गए विषय उसको खींच नहीं सकते अभ्यास करने पर विषय इंद्रियों को खींच नहीं सके इंद्रियों को विषय छटाकर रह सकता कर सकता है किन्तु विनते रसवरजम रस को छोड़ करके आसक्ति को छोड़ कर आसक्ति की निवृति पूरी नहीं होती इंद्रियों को हटा दिया विषय से किंतु किन्तु आसक्ति रहती है आसक्ति को छोड़ के बाकी इंद्रियों को तो स्वयं कर लिया रसवर्जम रस को छोड़ करके अर्थात आसक्ति की निवृत्ति नहीं होती आसक्ति रहेगी रहती आसक्ति तो उसकी निवृत्ति कैसे करेंगे कहते रसोपय परम दृष्टा निवृत है का साक्षात्कार रहेगा तो जो सूक्ष्म रूप से आसक्ति है वो भी निवृत्ति होती है पर ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होगा तब सूक्ष्म रूप से आसक्ति की निवृति अर्थात आसक्ति सूक्ष्म रूप से रहती है जितने करने पर कुछ रहती है अज्ञान जब तक है तब तक दोष तब मूल अज्ञान अज्ञान के कारण बीज है तो आसक्ति थोड़ी रहेगी अब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति होने पर अज्ञान का कार्य सब सम्पूर्ण हो जाते समाप्त तो होते तो भी जब तक तो सर रहता है प्रार्थ कर्म है प्रार्थ कर्म होने के बाद बाधित तो हो गया ये मिथ्या निश्चय हो गया तो भी खाते समय मीठा उसको मीठा खटा में भेद पता चलेगा ज्ञान होने के बाद ऐसा बराबर हो जाएगा खाली मिर्ची देकर इतने रह गए मिर्ची को रहा करके हलवा बना कर खिला दिया खाओ हलवा काली खा काली मिर्ची, मिर्ची मिर्ची तो राग देसा रहना नहीं इष्ट भोजन में राग अनिष्टा में दे सही ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इतने गोबर लेकर रखो दो खाओ खा लेगा मिट्टी रख लो खा लेगा खाद्य में खाली नमक नमक डाल दिया इतने अथवा तो मिर्ची इतने रख दिया खा लेगा नहीं खा पाएगा तो उसमें फिर क्या हुआ इष्ट वस्तु तो खाएगा अनिष्ट नहीं खाएगा तो ईष्ट अनिष्ट राग द्वेष और गया नहीं उसको कहते बाधित तो हो गया तो भी व्यवहार जब तक सर रहे तब तो, तो रहेगा यानी कि ज्ञान हो गया क्या अर्थ सब समान दिखेगा खट्टा मीठा में वेद पता नहीं चलेगा ऐसे हो जाएगा ऐसे होगा तो चल नहीं पायेगा दिखेगा नहीं ऐसा नहीं सर रहेगा विषय ग्रहण करता है राग द्वेष थोड़ा जो बाधित तो हो गया अब तक प्रबल नहीं होगा थोड़ा कुछ शरीर में जितने आवश्यक है इतने रहता है किन्तु बाधित तो हो जाता है अपने दृष्टि से अपने को क्या मानता है ज्ञानी व्यापक ब्रह्म में हूं देह में हम बुद्धि अज्ञानी लोग क्या मानते उसके देह के व्यापार को देखकर के आरोप करते ज्ञानी खाता है राज उद्देश्य करता है ये खाया ये नहीं खाता है खाता है ये नहीं खाता है लोग अज्ञानी कल्पना करेंगे और उसके लिए परवाह करता है कि लोग हमको क्या कहेंगे लोग हमको ज्ञानी कहे अज्ञानी नहीं कहे ये ये सोचता है वो अपने स्वरूप में स्थित है देखता है मैं कुछ नहीं करता हूँ नहीं वह किंचित करो मिति ये तो देखता है मैं कुछ नहीं करता हूँ अपने आत्मस्वरूप में स्थित है शर् में तो जैसे प्रार्ध के अनुसार सर्व तो इंद्रिय मनों में सुख दुख होगा और क्षुत पे आदि में प्राण का धर्म है हो गया दर्म रहेगा उसके लिए वो चिंता नहीं करता है किंतु रस जो आसक्ति है वो समाप्त तो हो जाता है इसलिए जो क्या करना चाहिए बुद्धि की स्थिर करने के लिए सम्यक दर्शन होने पर होगा रस का उच्छेद तो हो जाएगा किंतु उसके पहले विषय का विषय से निवृत्त इंद्रिय का संयम करके विषय राग हटाए थूल रूपये राग हट जाए सूक्ष्म रूप रहेगा ज्ञान से किंतु पहले वासना आसती थ्र रूपे उसको हटाना पड़ता है इंद्र को अपने वस में रखना पड़ता है इंद्र को जितना पड़ता है तभी परमात्मा में मन लगता है ये श्लोक बोलो विषय यार ओ सन मित्र शं शरुण शो भव श्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासि प्रतिश्वाजिशं ऋतम ववाजिशं सत्यमिशं तन्वे तम आवेद आवेन्वेद